नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा तो हम आप सबका इस सात सत्रिय श्रीमद भगवद गीता के सप्ताह में दूसरे दिन आप सबका स्वागत करते हैं और कल की तरह चलते हैं हैं जी आके मूंद लीजिए सीधा राधा गोविंद देव जी मंदिर समय बर्बाद किए बगैर राधा गोविंद देव जी खड़े हैं पट खुले हैं दर्शन देने को तैयार हैं हमको दर्शन लेने हैं चरणों से प्रारंभ करिए भगवान के दर्शन करना आस्ते आस्ते ऊपर चलिए और वक्ष स्थल पर पहुँच गए भगवान की बाँसुरी के दर्शन किए भगवान के मुखारविंद के दर्शन किए और उनकी सुंदरता को पी जाइए अंदर ले लीजिए फिर राधा रानी के दर्शन करिए इसी तरीके से चरणों से उठे उठते हुए मुखारविंद तक और फिर जुगल जोड़ी के दर्शन करिए विशाखा ललिता जी के दर्शन करिए गौरंग महाप्रभु का भी अर्च वगैरह वहाँ है उसके दर्शन करिए और दंडवत प्रणाम करिए पुरुष जन और माताएं अर्ध प्रणाम करें उसका मतलब घुटने के बल पर और कहिए हे श्री श्री राधा गोविंद देव हे श्री श्री गौरिताई हे समस्त भक्तवृंद हे शिल प्रभुपाद हम आपसे विनती करते हैं कि हम इस सात सत्रिय भगवद गीता का सप्ताह है इसके दूसरे दिन हम आए हैं हम इस सत्संग से पूर्ण लाभ उठा सकें जो कि है श्री राधा कृष्ण श्री श्री की अनन्या शुद्ध प्रेम मई भक्ति हमें प्रताप प्राप्त हो आ जाइये वापस धन्यवाद कई बार प्रश्न करते हैं लोग के माताएं दंडवत प्रणाम क्यों नहीं तो उसका उत्तर दे देता हूं कि माता शास्त्र बोलते हैं कि माताएं हमें अपने वक्ष से दूध पिलाती हैं इससे कि हमें जीवन मिलता है तो ये वक्ष धरती पे छूना नहीं चाहिए इसीलिए माताओं को पूर्ण शाख दंडवत प्रणाम करना निषेध है उनको घुटनों के बल झुककर और सिर्फ माथे को छुएं और हाथ को आगे ऐसे और जो पुरुष वर्ग करें भगवान के सामने तो क्या करें पूरी तरीके से दंडवत के मत गिरना वैसे गिरना तो दंडे की चाहिए चाहिए परंतु पहले वहां गऊ का लेप हुआ करता था तो गऊ माता का लेप भी हमें सहन कर लेती थी परंतु आज तो मार्बल का है गिर गए तो दो चार हाथ पैर चटक जाएंगे अगली बार दर्शन करने दायक रहेंगे नहीं इसलिए परंतु पूरा ये तलवे जो हैं हाथ के जो हैं ये जो हाथ की हथेली है ये हथेली पूरी छूनी चाहिए आज तो हम ये भी भूल गए कि भगवान के साम प्रणाम कैसे किया जाता है शास्त्र बताते हैं कि अपने उल्टे हाथ पर भगवान को रखते हुए प्रणाम करना चाहिए साक्षात ये से इससे काम नहीं चलता हाँ जो बुजुर्ग हो गए हैं या जो जवान भी हैं जिनके की कुछ प्रॉब्लम है हेल्थ प्रॉब्लम है वो खड़े जरूर हों ऐसे परंतु मानसिक रूप से दंडवत प्रणाम करें मानसिक रूप से दंडवत प्रणाम करें आज तो प्रॉब्लम हो गई ना प्रभु जी पहले बुजुर्गों के साथ क्या होता था दोनों पैर छूते थे है ना जी फिर आस्ते आस्ते एक पैर छूना शुरू किया अब क्या होता है घुटने तक आ गए है ना जी एक हाथ यूं और एक हाथ कैसे होता है यूं? कि इधर से तो ले रहा हूं इधर से तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं है ना जी यही होता नहीं आजकल क्या स्टाइल हो गया है तो हम लोग भी आस्ते आस्ते फिर फिर क्या हो गया अब आप आखिरी में क्या पहुंच गया है हाय हाय है ना जी देखिए मजा कमाल है जब एक दूसरे को मिलते हैं तो क्या कहते हैं हाय हाय मतलब तेरे को भी लगे और वो भी मानते है है। है हैं भाई, मैं तो सुनता था हाय हाई करने से गड़बड़ होती है और करते है क्या प्रभु जी हाय हाय और फोन उठाते हैं तो क्या बोलते हैं मतलब क्या होता है हेलो। तो वो भी कहता तू तो भी ले है हैं जी ये नहीं बोलेंगे राम राम नहीं करेंगे हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे परंतु क्या बोलेंगे है प्रभु जी हेलो कमाल है देखिए कितने बड़े दुश्मन हैं एक दूसरे के हम हेलो अच्छा जी क्यों ले हेल भाई हम तो नहीं लेते इसलिए हमसे तो कोई बोलता है फोन उठा के हम हेलो नहीं करते हम क्या करते हैं हरे कृष्णा हरे का मतलब है राधा रानी हरे शब्द का कई बार लोग मतलब पूछते हैं हरे शब्द क्योंकि कृष्ण भगवान राधा रानी के बगैर नहीं और राधा रा रानी कृष्ण भगवान के बगैर नहीं इसलिए कृष्ण का नाम कभी राधे के बिगैर नहीं लिया जा सकता और राधे का नाम किसी कभी कृष्ण के बगैर नहीं लिया जा सकता हरी शब्द का मतलब है जो सबके चित्तों को हर ले उसको कहते हैं हरी और जो हरी का चित्र हर ले उसको कहते हैं हरा जो हरी का चित्त हर चित को हर लेको कहते हैं हरा और जब हरा को बोध किया जाता है तो बोलते हैं हरे जैसे अंबा जब अंबे को अंबा को बोध किया जाता है तो क्या बोलते हैं अंबे इसी तरीके से हरा को जब बोध किया जाता तो क्या बोलते हैं हरे तो हरे दूसरा नाम क्योंकि हरी को तो चित हरने वाली कौन है राधा रानी और तो कोई है ही नहीं तो इसलिए जब हरे कृष्णा बोलते हैं इसका मतलब है राधा कृष्णा क्योंकि अभी अब ये इतने शुद्ध नहीं हुए कि राधा रानी का नाम ले सके लोग कहते हैं ब्रज में तो लेते हैं परंतु पहले ब्रज में जन्म तो ले लो पहले ब्रज में जन्म ले लो पहले क्वालिफाइड हो जाओ नाम लेने के लिए फिर आप जरूर लीजिए ब्रजवासी ले सकते हैं जो पहलवान करता है वो कोशिश मत करना करने की उल्टे पड़ जाओगे हाँ नकल मारी जाती प्रभु जी ये ध्यान रखिएगा बड़ा स्पष्ट बता रहा हूं मैं शास्त्रों का वो है हम लोग फटाफट एकदम टॉप पे पहुंचना चाहते हैं नकल मारकर नकल मारकर नहीं पहुंचा जाता टॉप पे टॉप पे पहुंचने के लिए आचरण अकल आचरण लगाना पड़ता है वही हम कोशिश कर रहे हैं तो हमने कल जो चर्चा करी थी उस पर थोड़ा सा पांच मिनट की टिप्पणी कर लें क्योंकि भूलने की हमारी बड़ी अच्छी प्रवृत्ति है स्पेशलिटी है हमारी जी और भगवान की बातें वो तो बहुत जल्दी भूलते हैं पैसे लिए हों तो कभी नहीं भूलते कि जल्दी भूल जाते हैं अरे लिए हुए तो भूल जाते हैं प्रभु जी दिए हुए नहीं भूलते है ना तो इसीलिए कल हमने चर्चा करी थी बताते हुए कि आध्यात्मिक ज्ञान महत्वपूर्ण क्यों है आपको सिद्ध किया था कि ज्ञान का काम है सुख देना और अज्ञानता का काम है दुख देना बड़ा सरल कैसे गलत व्यक्ति से मित्रता कर ली सुख मिलेगा दुख आगे धोखा दे दिया दुख गलत जगह रिश्तेदारी कर ली क्या होगा दुख गलत व्यक्ति से बिजनेस कर लिया धोखा खा गए दुख गलत जगह से खाना खा लिया पेट खराब हो गया दुख इसी तरीके से गलत कर्म कर लिए तो फल प्राप्त हुआ कैसा गड़बड़ इसलिए क्या मिला दुख इसलिए अज्ञानता ही दुख का कारण है और ज्ञान सुख का कारण है ज्ञान वो है जो आपको विवेक दे ज्ञान क्या है पेट्रोल है बुद्धि का बुद्धि का क्या है प्रभु जी पेट्रोल उससे बुद्धि तीक्ष्ण होती है उसका विवेक पैदा होता है उसके अंदर सही और गलत की पहचान शॉर्ट में बताते हुए पिछले 200 साल में हमने आपसे चर्चा करी थी कि ज्ञान बढ़ा है परंतु बढ़ने के बाद भी हमने देखा है जीवन के अंदर लोगों के दुख बढ़ा है तो ये तो ज्ञान का काम नहीं है तो ये आपको बस बात करी थी आपसे जिसमें कि आप सहमत भी हुए थे के इस ज्ञान में या तो ये तो, तो या तो ये ज्ञान नहीं क्योंकि दुख दे रहा है या इस ज्ञान में किसी चीज की कमी है समझ लीजिए एक उदाहरण से बहुत जोर से भूख लगी है प्रभु जी बहुत जोर से भूख लगी है आप पहुंच गए किसी व्यक्ति के पास खिला भाई भूख लगी है उसने आपको आधी कच्ची आधी पक्की रोटी दे दी आधी कच्ची आधी पक्की तो उस टाइम आप खाके क्या कर रहे हो आ मजा आ गया और दो घंटे बाद क्या करोगे आ हा, हा, हा, है ना उस टाइम तो मजा आया बाद में दर्द हुआ क्योंकि रोटी क्या थी आधी कच्ची और आधी पक्की तो यह ज्ञान भी ऐसा ही है इसमें कमी है और वो कमी क्या है कल हमने आपके सामने सिद्ध कर दिया था कि जीवित शरीर और मृत्य शरीर के अंदर ज्यादा महत्वपूर्ण जीवित शरीर है और दोनों में सामान्य क्या है शरीर है मृत्य में भी शरीर शरीर में शरीर है और जीवित शरीर में भी शरीर है परंतु जीवित शरीर महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि जीवित शरीर में जीवन है चेतना है तो उसका मतलब चेतना का ज्ञान शरीर के ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है और जब व्यक्ति कम महत्वपूर्ण चीजों को ज्यादा समय देगा तो अज्ञानी कहलाएगा और अज्ञानी व्यक्ति दुखी होगा इसीलिए हम लोग अपना सारा जीवन शरीर पर लगा देते हैं जीवन को समझने के लिए हमारे पास समय नहीं है चेतना को जानने के लिए हमारे पास समय नहीं है इसीलिए हम दुख के भंडार में फंसे हुए हैं अब प्रश्न उठता है कि दुख क्या हाँ जी मुझे कई लोग मिले हैं अभी हैं कुछ लोग ऐसे दिल्ली में एक दाम्पत्य एक कपल था है था बोलता हूँ गलत है अभी हैं हमारे एक मित्र थे मैंने ऐसी कहा उनसे कि प्रभु जी वो हमारी यात्रा भाषा में ऐसी बोलते हैं वो हुआ मेरा एक दोस्त था तो उसने पूछा मर गया मनी नहीं जिंदा है तो था क्यों बोल रहा है और यात्रा हम ऐसी यूज करते हैं है ना वो था क्यों भाई जिंदा आया कि मर गया तो इसीलिए प्रभु जी उनके साथ क्या था बड़ा से चर्चा करने आए माला जपने लग गए उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र जपना शुरू किया भगवदगीता पढ़नी शुरू करी परंतु उन्होंने एक चीज कही बोले प्रभु जी हम तो बड़े संतोष हमें तो हमें दुख क्या है हमें पता ही नहीं मैंने कहा क्या कारण बोले प्रभु जी कभी इच्छा ही नहीं हुई ज्यादा जा, जा, पाने की जितना आता रहा उसी में हम संतुष्ट होते रहे सर्विस में मैं था मुझे पता था टाइम फ्रेम के अनुसार प्रमोशन होगी क्यों लड़ू सर्विस में था रिटायर्ड हो गए थे वो तो मैं टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहा था हमने मस्त थे पत्नी ने कहा हमारी कभी इच्छा नहीं हुई जब स्कूटर था तो स्कूटर में सब ठीक था गाड़ी आई तब तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी हम आध्यात्मिक ज्ञान क्यों लें मैंने कहा बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है मैंने कहा चलो मैं आपको बताता हूं दुख क्या होते हैं शास्त्रों के आधार पर तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोषानु दर्शनम ये चार को दुख बताया है ध्यानपूर्वक सुनिएगा जनम मृत्यु जरा जन्म दुख है मृत्यु दुख है जरा तो बुढ़ापा अकलमंद वो है ध्यान रखिएगा जो दूसरों की गलतियों से सीखता है खुद गलती करके नहीं सीखता और चौथा है व्याधि व्याधि तो प्रॉब्लम सबको है जीवन में ये चार को दुख बताया गया है जन्म को दुख अब आपके सामने रख रहा हूं एक चीज समझा दे दू पहले क्योंकि ज्यादातर मैंने हिंदुस्तान में बड़ी अजीब चीज देखी है जब हम भगवत गीता बोलते हैं तो लोग सोचते हैं भागवत बोल रहे हैं आपकी जानकारी के लिए भगवद गीता और भागवत दो अलग अलग ग्रंथ हैं अब ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा इसको भगवत गीता श्रीमद भगवत और वो है श्रीमद भागवत आ हुआ है वहां यह है श्रीमद भगवत भगवत का मतलब भगवान भागवत का मतलब भगवान का भागवत का मतलब भगवान का और भगवत का मतलब भगवान तो भगवत गीता जो है वो भगवान का गान है क्योंकि भगवान के मुंह से जो भी निकलता है वो गीति होता है कई बार आप लोगों को भी कहते हैं ना जब ये बोलता है तो ऐसा लगता है कि फूल झड़ झड़ रहे हैं ना प्रभु जी क्योंकि उसकी भाषा ऐसी है जैसे काव्य जैसे बोलते हैं तो इसीलिए गीत भगवत गीता और वो है श्रीमत भागवतम भगवान का उसका मतलब भगवान के बारे में और भगवान से जुड़े हुए लोगों के बारे में भगवान से जुड़े हुए कौन है भक्त अब आप कहोगे प्रभु जी बाकी भी तो कुछ लोग होते हैं रावण की भी चर्चा आई है नौवें स्क के अंदर हैं जी कंस की चर्चा भी आई है दसवें स्कंध के अंदर तो ये तो, तो भगवान से जुड़े हुए ना भगवान से जुड़े हुए तो ये भागवत और ये भगवत गीता अभी चर्चा करेंगे इस पर और तो ये भागवत ग्रंथ है इसके तीसरे स्क के अंदर बड़ा शॉकिंग चीज है प्रभु जी भागवत ग्रंथ हकीकत में भक्ति का ग्रंथ है कृष्ण भक्ति का ग्रंथ है पूर्ण उसमें और कुछ नहीं है आज भागवत का विषय नहीं है परंतु आप जो भागवत सुनते हो मैं बा... क्या बोलूं वो एक मजाक है भागवत का उपहास है भागवत वो ग्रंथ है जो कि कहा गया है परम हंसों के लिए है। किसके लिए है हंसों के लिए है सतयुग में इसका नाम था परम हंस संहिता क्या नाम था इसका परम हंस संहिता हंसों के लिए भी नहीं किनके लिए परम हंसों के लिए तो एटलीस्ट सुनने वाले परमहंस और हंस नहीं हो परंतु जो बैठकर कर वाच रहा है वो तो हंस होना चाहिए कम से कम जो दूध और पानी को अलग कर सके उस ग्रंथ के अंदर इस इसमें अभी ग्रंथ पर थोड़ा चर्चा करूंगा आपसे आगे भी समझाऊंगा आपको क्यों ऐसा बोला गया है भागवत को क्यों ये श्रेणी बिठाया गया है और भगवदगीता को इस श्रेणी पर बिठाया गया है यह सब क्लियर है एकदम भगवदगीता से बताऊंगा सारे वेद एक नहीं है वेदों में ज्ञान भी स्तरों पर है ये सब समझ आप गीता से बताऊंगा ये तो भागवत के ग्रंथ के अंदर ये बताया गया है कि मां के गर्भ के अंदर एक जीव एक बच्चा कैसे बड़ा होता है और आज मेडिकल साइंस जो है वो अचंबित है कि इतना डिटेल जो हमें नहीं मालूम था ये इस हजारों साल पुरानी पुस्तक एक्चुअली वो हजारों साल पुरानी नहीं है वो सनातन काल से है क्योंकि भगवान के मुख से आई है तो भगवान क्या है सनातन है इसलिए भागवत भी सनातन है उसमें डिटेल है प्रभु जी बड़ा क्लियर डिटेल है उसमें कहा गया है आप समझिए जब इतना डिटेल सच है प्रभु जी अगर 98 सही है तो टू जो आगे 99 और 100 भी बताया गया वो भी सही होगा इतना कॉमन सेंस तो लेके चले ना प्रभु जी इतना सामान्य ज्ञान तो लेके चले उसमें कहा गया है कि जन्म जो है वो बड़ा दुखदायी है कैसे समझें बताता हूं आपको सुनिए आप हकीकत में पूर्ण तरह भगवान की शरण में कब आते हैं पूर्णतरे प्रभु जी जब बाकी आश्रय छूट जाते हैं सही है अब मैं एक्सट्रीम केसेस लेके बात करूंगा प्रभु जी क्योंकि हम लोगों की हम, हम लोगों की हालत हो गई है मैं परसों जब संडे बात कर रहा था तो ये उदाहरण पता नहीं भगवान ने दे दिया कि मैं बता रहा था कि तुम लोग आईसीयू में पड़े हो सबके सब, सब। हां भव रोग में भव रोग है और उस रोग के आईसीयू में हो आईसीयू में क्या है कि बचने के चांसेज हैं कई मर चुके हैं प्रभु जी जो नहीं आए वो मर चुके हैं वो मर चुके हैं जो आए हैं और सुन रहे हैं वो आईसीयू में है हालत खराब है बहुत और आईसीयू में ट्रीटमेंट क्या करी जाती है प्रभु जी अगर पचास लगाने पड़े नीडल तो भी ठोक दिए जाते हैं तो मैं कई कई जगह बताया था आपको सत्य बोलूंगा तो कई जगह हिलोगे परंतु तो इसीलिए हिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि जग जाओ इसीलिए हिलाने कोशिश कर रहा हूं क्योंकि हमारा नारा क्या है जीव जागो क्योंकि यह नारा चैतन्य महाप्रभु ने दिया था भक्ति विनो ठाकुर जी ने कहा था जीव जागो जीव जागो गौरा चंद्र बोले कि कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि हे जीव जाग ये माया को पिशाचनी कहा गया है पिशाचनी आप भूतों से लड़ते हो ना दिन रात तो भूतों क्या दिन रात तो भूत की गोद में सो रहे उस माया को क्या कहा है पिशाचनी पिशाचनी कौन होती है प्रभु जी भूतनी इस भूतनी स्वरूप माया के गोदी में सो रहे हो उठो तो कई बार प्रभु जी प्यार से जब प्य उठता नहीं व्यक्ति तो क्या करना पड़ता है हिलाना पड़ता है तो कब जाते हो भगवान के पास पूर्ण शरण में 21 साल का लड़का है और आईसीयू में पड़ा है और डॉक्टर कहता है मैंने हाथ उठा दिए तब कहा भागते हो जब कोई सहारा नहीं होता फिर भागते हो भगवान के चरणों में बोलोगे ये क्यों बोला प्रभु जी अब सुनो भागवत बताती है कि मां के गर्भ में हम लोग एक पुटलिया के अंदर पड़े हैं हम लोग की हालत यह है औकड़ू पड़े हैं अंधकार है और अंदर कीड़े हैं जो कि काट रहे हैं मां जरा सा गलत खा लेती है तब बच्चे की हालत अंदर खराब हो जाती है और जब वो चीखता है तो सुनने वाला कोई होता नहीं क्योंकि उस गर्भ की जो पोटली है उससे बाहर आवाज जाती नहीं अपनी आवाज खुद को सुनाई देती है जब हम देखते हैं कोई और सहारा नहीं तब हम हरि को पुकारते हैं किसको पुकारते हैं हरि को भगवान इतने कृपालु हैं हम पे कि उस अवस्था में भी हम उन एक को तो याद रखते हैं बाकी सबको भूल चुके होते हैं बाकी सबको भूल चुके होते हैं चिल्लाते हैं हे है हरी मुझे बचा दे मुझे इस अंधकूप से निकाल दे मैं तुझे वचन देता हूं कि बाहर आने के बाद यह पहला वचन है ध्यान रखिएगा जो सब ने यहां दिया है जो यहां नहीं है उन्होंने भी दिया है कि हे हरी बाहर आने के बाद मैं तेरी भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा ये वचन हम सब ने दिया पहला तब हरी कृपा करते हैं और हम मां के गर्भ से बाहर आते हैं अब पुकारा कम मैंने पहला उदाहरण क्यों दिया था पुकारा इसलिए कि कोई और सहारा नहीं और इतना जबरदस्त दुख है कि अब सहन होता नहीं इतना दुख है प्रभु जी इतना दुख होता है परंतु बताऊं एक चीज बाहर आते ही क्या होता है दादा दादी दा बेटा बस भूल गए हरि को अरे यरे तो लुल्लु लुल्लु करने वाला भी आ गया कोई है ना जी फिर पिताजी ने हिलाया फिर मामा मां ने हिलाया बस पता लगा हिलाते हिलाते हरी हिल गए जीवन से हरी हिल गए वो कहते हैं ना अंग्रेजी वाले हरी हो गए हरी हरी हो गए जल्दी चले गए मृत्यु गरुड़ पुराण अरे यार प्रभु जी क्यों गरुड़ पुराण की सुनाते हो गरुड़ पुराण तो सिर्फ मरने के बाद सुनाई जाती है नहीं ये शास्त्र मरने वालों के लिए नहीं है जीवित वालों के लिए है कई बार मुझे लोग बुलाते हैं तो मैं यही कहता हूं ध्यान रखना ये जो उसकी फोटो टांग रखी है इसके लिए नहीं हो रहा ये जिसकी फोटो टांग रखी है उसके लिए नहीं है ये ये तुम्हारे लिए बेटा तेरा भी यही होने वाला तेरी फोटो टंगेगी हाँ आप लोग बहुत बड़ी गलती क्या करते हो ये सोचते हो कि जिसकी फोटो टंगी हुई है ना उसके लिए हो रहा है नहीं उसके लिए नहीं हो रहा ये जो घर में गरुड़ प्राण या भगवत गीता पढ़ी जा रही है ये उस आत्मा जो चली गई है उसके लिए नहीं है ये आपके लिए है राम नाम सत्य बोल रहे हो ये प्रभु जी उसके मुर्दे के लिए नहीं है ये आपके लिए और हम किसको को कोशिश कर रहे हैं और क्यों झूठ बोलते हो कि राम नाम सत्य है डोली उठते हुए कह दो लड़की के राम नाम सत्य कोई कह दे, उसको दो उसको गोली मार दोगे कमाल है अच्छा वहां तो राम नाम सत्य है यहाँ राम सत्य नहीं है ना है प्रभु जी है मोदी जी क्या करोगे हाँ गोली मार दोगे गो, उसको क्या बोल रहा है बदमाश लड़की की डोली उठ रही है और राम राम सत्य बोलता है ऐसे दोगले हम वो गरुड़ प्राण के अंदर लिखा है चालीस हजार बिच्छू जो एक साथ डंक मारते हैं ऐसा पीड़ा होती है चालीस हजार बिच्छू अरे एक बिच्छू के डंक में तो हालत खराब हो जाती है चालीस एक साथ डंक मार दे प्रभु जी तो हमारी हालत क्या होगी सिर्फ भक्त को छोड़कर बड़ा सरल है समझने के लिए आज मेरे को जैसे बच्चे को लीजिए आप हमारी हालत बच्चे से अच्छी नहीं है अभी मैं प्रूव करूँगा आपको छः दिनों के अंदर कि हम लोग बड़े ज़रूर हो गए हैं परंतु बच्चे के बच्चे हैं बच्चे को कोई चीज़ खिलौना पसंद आ जाए प्रभु जी और आप उसके हाथ से वो खिलौना छीनना चाहो तो क्या होगा प्रभु अरे रोएगा झगड़ा करेगा उसको इतना दुख होगा पता नहीं क्या चला जा रहा है। इसी तरीके से शरीर से इतनी आसक्ति कर रही है कि जब ने तो नहीं कैसे नहीं तो जब वो खेतता है तो फाड़ देता है शरीर से और जब वो फाड़ देता है शरीर से प्रभु जी तो चालीस हजार जैसे डंक मारते हैं ऐसा दर्द होता है क्योंकि आसक्ति पैदा कर ली है जितनी ज्यादा आसक्ति पैदा करोगे उतना ही दर्द ज़्यादा होगा और भक्त को कोई आसक्ति होती नहीं भगवान को छोड़कर तो कहते हैं या वैसे तो यमदूत आते नहीं पहली बात यमदूत आते लेने नहीं और अगर गलती से गलत एड्रेस से पहुंच भी जाएगा क्या हुआ लेने आए चलो तो कैसा दर्द ध्यान रखिएगा दर्द और कुछ नहीं है ये आसक्ति जो छूट रही है मेरा मेरा मैं मेरा। ये जब छूट रही है ना प्रभु जी इसके कारण तो जन्म और मृत्यु को बताया गया है और ध्यान रखिएगा जब शरीर त्यागते हो ना प्रभु जी उसी क्षण आपको एक दूसरा शरीर दे दिया जाता है जो कि बिल्कुल आपके जैसा होता है जैसे आप थे ना लास्ट ऐसे ला, मैंने शरीर त्यागा तो मेरा जो अगला शरीर होगा बिल्कुल मेरे जैसा होगा वही हाइट वही रंग वही शकल बिल्कुल उस जैसा परंतु उस शरीर के अंदर बड़ी एक बड़ी एक स्पेशल चीज़ होती है कि वो मरता नहीं है क्योंकि नरक ले जाना पड़ता है नरक के अंदर मुझे ले आने से पहली हालत खराब हो जाती है मद नहीं बताऊंगा नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी आस्ते आस्ते बताऊंगा अभी तो इतना समझ लीजिए किसने देखा है मैं तो देखना चाहता आपको देखना हो देख लेना कोई और बात नहीं कर रहे ये ऋषि मुनियों ने भी बताया है भगवान ने बताया बताओ भगवान हमें क्यों डराएंगे उसमें लाभ क्या हो रहा है प्रभु आज मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा होता है तो इससे मुझे लाभ क्या होगा बताइए दिमाग लगाइए बुद्धि लगाइए शास्त्रों के अंदर जितना बताया गया है बताया गया है कि ये नहीं बताया गया कि तू रख क्या बताया गया? छोड़ जो ब्राह्मण ज्ञान दे रहे हैं उनको क्या बोला गया है उतना ही ले जितना तेरे को जरूरत है अगर वो ज्यादा इकट्ठा करना चाह रहा हो तो, तो आप कह सकते हो इसमें गड़बड़ है परंतु प्रभु जी ऋषि मुनि किसी को रखने की जरूरत ही नहीं थी कमंडलू उठा के घूमते रहते थे उधर नहीं प्रभु जी बताइए आप मुझे विश्वामित्र जी को क्या दोगे आप वो तो राज्य छोड़ दिया था उन्होंने क्या बनने के लिए ब्रह्म ऋषि थोड़ा सा बुद्धि लगाना ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है इसमें ये कोई एक चीज गलत नहीं है सही है और ये आप चाहो तो देख भी सकते हो अनुभव मत करना मैं लोगों को जब बार बार कहता हूं अकलमंद व्यक्ति वो है जो दूसरों जो की गलती सीखता है और भगवान या भगवान बता रहे हैं तो जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापे के बारे में बताने की जरूरत है ही नहीं वो आप देखते ही हो जो गुजर रहे हैं वो तो गुजर ही रहे हैं और जो दूसरे जो देख रहे हैं वो देख भी सकते हैं और व्याधि प्रॉब्लम तीन प्रकार की ध्यान प्रभु सुनिएगा अधिदैविक अधिभौतिक अध्यात्मिक अधिदैविक अधिभौतिक अधि आत्मिक चलिए अधिदैविक ले लेते हैं बहुत गर्मी बहुत ठंड बहुत बरसात बरसात नहीं सुनामी जलजले अर्थ जिसे कहते हैं यह सब क्या है प्रभु जी देवी प्रकृति मतलब ये नेचर प्रकृति से हो रहा है परंतु किसकी प्रकृति यह ध्यान रखिएगा ये दिमाग से निकालिएगा मत चर्चा करेंगे इस पर नेचर कहते हो ना प्रभु जी अंग्रेजी में क्या कहते हो नेचर हूज नेचर किसका नेचर प्रकृति किसकी प्रकृति शक्ति किसकी शक्ति क्योंकि शक्ति के बाद सीधा शक्तिमान का बात आती है नहीं आती प्रभु जी तो अधिदेविक अधि आत्मिक अपने शरीर और मन से अपने शरीर और मन से शरीर में होती है प्रॉब्लम नहीं होती प्रदी, होती है और हकीकत में टेंशन टेंशन और दुख में फर्क है ध्यान रखिएगा टेंशन और दुख में फर्क है अब बोले कमाल है टेंशन वो है जो कि आप जबरदस्ती अपने पे थोपते हो आप एक्चुअली आप चाहो तो नहीं हो आपको दुख वह है जो हो जाए जैसे कि उदाहरण के बिजनेस में नुकसान हो गया और एक यह है कि आप पता बिजनेस में नुकसान हो जाए बेटा हो जाएगा तो पता ही नहीं है और आज लोगों के जीवन के अंदर टेंशन है दुख कम है क्योंकि हुआ नहीं है अभी हो सकता है हो जाए तो हम कितने अकलमंद हैं कि आज मैं कितना अच्छा बैठा हूं कैसे बैठ गया अच्छा दुख होना चाहिए मुझे चल दस दिन बाद क्या हो सकता है हो सकता है गलत हो जाए आज ले आऊँ दुखी हो रहा है अभी क्यों दुखी हो रहा है यार पता नहीं क्या होगा अरे जो हो रहा है उसको देख टेंशन मींस बड़ा क्लियर है ये थिंकिंग ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं जिसके बारे पता नहीं है क्यों टाइम वेस्ट कर रहे है उसके अंदर आगे क्या होगा कहते भी ये कहावत भी है नाई से पूछा बाल कितने अरे काट रहा हूं सामने आ जाएंगे क्यों टेंशन कर रहा है किस चीज के लिए कर रहे हो है लड़की की शादी कब होगी अब जब होना होगा जब होगी तेरे तेरे सोचने से जल्दी हो जाएगी अच्छा नौकरी नहीं लग लड़के की बेटा वो भी डिसाइडेड है जब लगनी होगी जब लगेगी ना पहले लगेगी ना बाद में लगेगी अपनी मेहनत करे जा बस इस चक्कर में मत लगे कि टेंशन करना रहेगा कल क्या होगा क्या पता कल अच्छा होगा वो दस दिन बिगाड़ दिए ना प्रभु जी भगवदगीता यही बताती है जब मैं कर्म पे आऊंगा चर्चा करने के लिए और इसमें डिटेल इस में, में बताऊंगा कैसे आप जीवन में लगा सकते हो तो ये इसको कहते हैं अध्यात्मिक और अधिभौतिक दूसरे जीवों के द्वारा कंपटीटर है ना प्रभु जी दुश्मन मुझे कोई कहने लगा रिश्तेदार ही बोल दिया करो प्रभु जी साथ में <laughs> <laughs> बेटे के लिए पिता पिता के लिए बेटा सास के लिए बहु और बहु के लिए सास वायरस बैक्टीरिया जीव है प्रभु जी ध्यान रखिएगा ये भी आपको तंग करते हैं नहीं करते हैं हमने दूसरे, दूसरे जीवों की बात करी है तो इसमें सारे आ गए ये तीन कभी प्रॉब्लम छोड़ते हैं नहीं छोड़ते हैं। तो ये सात प्रकार के दुख समझ लो एक किस्म से जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक अधि दैविक अध्यात्मिक ये सात प्रकार के दुख व्यक्ति को कभी छोड़ते ही नहीं है आप समझिए ध्यानपूर्वक कि आप सुख किसको समझते हैं आप में से आज तक किसी ने आनंद को अनुभव ही नहीं किया आध्यात्मिक आनंद छोड़िए आपने भौतिक सुख को भी अनुभव नहीं किया अभी तक क्या होता है आपका सुख का बताऊंगा आपको आपका सुख का सोचने का तरीका क्या होता है एक प्रॉब्लम है जीवन में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए है ना जब जो इच्छा पूरी नहीं होती है तब तो वो प्रॉब्लम है ध्यान रखिएगा इच्छा जो अभी तक पूरी नहीं हुई हो क्या है प्रॉब्लम है और आप प्रॉब्लम को हल करने के चक्कर में लगे हो इच्छा पूरी नहीं प्रॉब्लम का हल कर रहे हो आप जब वो प्रॉब्लम का हल हो जाता है तब क्या कहते हो आहा मैं सुखी हो गया कमाल है उस टाइम क्या और कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइन लगी है निन्यानवे प्रॉब्लम की एक प्रॉब्लम हल हो गई और आप क्या सोचते हो क्या सुखी हूं एक तो बुखार है अब 104 हो गया कैसा है एकदम एकदम ठीक हूँ एकदम ठीक कहाँ है 106 से 104 हो गया सिर्फ हॉस्पिटल में जाइए प्रभु जी एक बुखार होगा तो क्या हालत है बहुत बुरी हालत है अगले दिन जाओ कैसा है अच्छा हूँ अच्छा कहाँ एक सौ अभी भी है यही हमारी हालत है आपका एक प्रॉब्लम तो हल हो गया वो सुख है नहीं दुख की कमी को आप सुख मानते हो दुख की कमी को आप सुख मानते हो जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम रही नहीं हो और अगर प्रॉब्लम है तो उसका मतलब दुख है और उसका मतलब वो सुख जो अनुभव हो रहा है वो कुछ नहीं पर दुख की कमी है तो दुख की कमी को सुख मत मान लीजिए बच्चे मत बनिए नोट खींच लिया और चिल्डर पकड़ा दिए और खुश हो गए है ना प्रभु जी हजार का नोट बच्चे के पास हो और चिल्लर दे दो कि उसको लेना हो हजार रुपये तो क्या करते हो आप चिल्लर देते हो उसको तो क्या पकड़ लेता है वो चिल्लर पकड़ लेता नोट छोड़ देता है यही हमारी हालत है असली आनंद का खोज छोड़ दी आप लोगों ने यह सोचकर के दुख कम हो जाए यही सुख समझ लो दुख कम हो जाए इसी को सुख समझ लो नहीं आनंद है आनंद है और हमें उसको इसी को जानना ज्ञान का कार्य है इसी को जानना ज्ञान का कार्य है एक शब्द बड़ा बोलते हैं हम लोग सुख सुविधा है ना सुख सुविधा अरे भैया दोनों को अलग रख सुविधा तो पिछले 200 साल में बढ़ गई है परंतु सुख तो नहीं बढ़ा प्रभु जी उसका मतलब सुविधा बढ़ने से सुख बढ़ जाएगा यह मत सोचिएगा और आप लोग यही सोचते हैं कि सुविधा बढ़ने से सुख बढ़ जाएगा नहीं दुख कम हो जाएंगे परंतु ध्यान रखिएगा बहुत बुरी तरह फंसेंगे एयर कंडीशन की आदत पड़ गई अगर पावर उड़ गई तो प्रभु जी क्या होने वाला है जो पहले हालत थी उससे भी बदतर हालत हो जाएगी आज अगर टेररिस्ट कहीं पावर स्टेशन में लगा दे बम बम तो हम तो गए पंद्रह बीस दिन में एक महीने के लिए तो क्या होने वाला है प्रभु जी उसके बाद जो पंखे में रहने की आदत होगी उसको कम दुख होगा जिसको पंखे में रहने की आदत नहीं होगी उसे और कम दुख हो और जिसको एसी में रहने की आदत होगी वो गया वो लाइन से ही गया है प्रभु जी तो सुविधा भी कहाँ होगी आप समझिए बात को सुविधा क्यों नहीं आपको सुख दे रही उसका कारण बताऊं क्या क्योंकि सुविधा शरीर से जुड़ी हुई है सुविधा किससे जुड़ी हुई है शरीर से जुड़ी हुई है और सुख आत्मा से जुड़ा है शरीर के लिए आपको प्रॉब्लम बहुत चीजें करनी पड़ेंगी तब भी इसको संतुष्ट नहीं कर सकते परंतु आत्मा बड़ी जल्दी संतुष्ट हो जाती है आत्मा बड़ी जल्दी संतुष्ट होती है प्रभु जी मन और शरीर कभी संतुष्ट आराम से नहीं होता यह सुविधा किसको संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है एयर कंडीशन से आत्मा संतुष्ट नहीं हो रही एयर कंडीशन से क्या हो रहा है शरीर और मन इसमें दुखी की कमी हो रही है सुख नहीं गलती मत करिएगा ये सुख अनुभव नहीं हुआ अब क्योंकि कमाल है हमारा तो सारा आपने जो सोचते थे सारा सारा विचार विचारधारा ही बदल दी मैंने नहीं बदली विचारधारा गीता की है यह मेरी विचारधारा नहीं है प्रभु जी ये ध्यान रखिएगा सुविधा होना खराब नहीं है परंतु सुविधा के लिए ही कार्य करना सबसे बड़ी मूर्खता है इससे बड़ी मूर्खता और कोई है ही नहीं क्योंकि आप सबके सबर हम भी मैं भी अब एक ही चीज के पीछे है और वो है आनंद अब ज्ञान से हमें क्या प्राप्त करना है प्रभु जी आनंद हमने एक बात करी है कि जीवन का ज्ञान शरीर के ज्ञान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए हमें जीवन का ज्ञान लेना चाहिए अब जीवन का ज्ञान क्यों इंपॉर्टेंट है ज्ञान शब्द आया ग्य से गय का मतलब जानना गय का मतलब क्या प्रभु जी जानना क्या जानना कि आनंद कैसे प्राप्त होगा कल मैं सिद्ध कर चुका हूं आपसे कि आप जीवन में सिर्फ एक ही लक्ष्य सबका जो यहां बैठे हैं जो यहां बैठे नहीं हैं पेड़ है जानवर है सबका लक्ष्य क्या है आनंद की प्राप्ति अब इसको एक दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं ध्यानपूर्वक सुनिएगा घड़ी है ठीक है जी? मैं आपसे कुछ प्रश्न करने वाला हूं उत्तर दीजिएगा इस घड़ी को कितने मानते हैं या ये घड़ी जो पहली बार बनी चलिए इस घड़ी को भी छोड़िए जो पहली बार घड़ी बनी है उसको किसी ने नहीं बनाया आप में से कितने मानते हैं कृपा करके हाथ उठा दीजिएगा उसका मतलब सारे मानते हैं कि इस घड़ी को बनाने वाला कोई है दूसरा प्रश्न आप में से कितना मान कितने लोग मानते हैं जिसने पहली बार घड़ी बनाई है वो मूर्ख था हम बनाने जाए अभी हमसे भी नहीं बनेगी हमें बोल दिया कि बना लो भाई तो भी हमसे घड़ी नहीं बनेगी तो उसका मतलब दो चीजें सिद्ध हो गई कि इस घड़ी को बनाने वाला कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति मूर्ख नहीं अक्लमंद था तीसरा प्रश्न आप में से कितने लोग मानते हैं कि इस घड़ी को बनाने वाला जो व्यक्ति था अकलमंद व्यक्ति था उसने इस घड़ी को बगैर किसी उद्देश्य के बनाया है हा बोले मई मिला था क्या अक्लमंद व्यक्ति अब तीन चीज आ गई व्यक्ति अकलमंद और तीसरा उद्देश्य उसका मतलब कोई भी चीज जो बनी है किसी व्यक्ति ने बनाई है जो कि अकलमंद है और जिसके पीछे कोई उद्देश्य है अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि अज्ञानी कौन होगा मोबाइल है मोबाइल के मामले के अंदर अज्ञानी किसको कहोगे बोलिए सरल प्रश्न प्रभु जी मोबाइल के मैं मोबाइल लिया सिर्फ एक चीज बिल्कुल जिसको कि उसका पर्पज जिसको कि उसका उद्देश्य नहीं मालूम बिल्कुल ठीक क्या है सिंपल चीज है कि अज्ञानी व्यक्ति कौन होगा मोबाइल के मामले में जो कि मोबाइल के उद्देश्य को नहीं जानता कि ये क्या करता है राइट वो सुखी होगा दुखी होगा अज्ञानी व्यक्ति तो दुखी होगा क्योंकि वह अज्ञानी है उसका मतलब वो मोबाइल का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और सही इस्तेमाल जो नहीं जानता है हकीकत के अंदर उसको हम क्या कहते हैं जैसे बच्चे के हाथ में आपने मोबाइल दे दिया तो उसके साथ वो क्या करेगा बोलो प्रभु जी बात करने के सिवाय उसके सब कुछ करेगा राइट एक बच्चे के हाथ में आप मोबाइल दे दीजिए वो बात करने के सिवाय उसके साथ जो आप सोच भी नहीं सकते वो भी कर देगा सिर्फ क्या नहीं करेगा बात नहीं करेगा उसमें तो इसीलिए क्या कहलाता है बच्चा अज्ञानी हां ये कोई बहुत अच्छा मेरे को कभी कोई कहे ना कि आप बच्चे हो तो ये मेरे लिए कोई मैं अच्छा नहीं समझता इसको अच्छा मूर्ख समझाए मुझे बच्चे का मतलब क्या प्रभु जी मूर्खता कोई श्रेष्ठता नहीं है कृपा करके ध्यान रखिएगा सिंपल व्यक्ति होना और मूर्ख होना दोनों में फर्क है आई डोंट वॉन्ट टू बी कॉल्ड मूर्ख मैं मूर्ख माना मैं मूर्ख मूर्ख कहे कोई नहीं ये मेरे को मैं मैं नहीं चाहूंगा कोई कहे क्यों, क्यों कहे भाई परंतु अगर हम किसी वस्तु का किस लिए वो बनाई गई है तो आज मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं यह सृष्टि की रचना किस करी गई है ये शरीर को देखिए शरीर की रचना किसलिए करी गई है ये पहली बात तो बताएगा कौन कौन बताएगा जी। और सिंपल करिए इसको सृष्टि की रचना वही बता सकता है जिसने इसकी रचना करी है अभी कौन है क्या है उसकी चर्चा में नहीं पढ़ रहे हम हम सिंपल बात कर रहे हैं कि सृष्टि की रचना और इस शरीर की रचना इन योनियों की रचना जिसने करी है वो ही बता सकता है इसकी रचना क्यों करी गई है अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कृपा करके उत्तर मत दीजिएगा मुझे कि भगवान ने भक्ति के लिए दी है जब ही उत्तर दीजिएगा अगर आप 24 में से 18 घंटे दे रहे हैं इस चीज को करने के लिए हां यह मैं आपसे सिंपल सिंपल चीज पूछ रहा हूं एक चीज एकदम क्लियर मैं आपसे यही प्रश्न कर रहा हूं कि आप क्या समझते हैं जीवन का उद्देश्य है आप कितना समय लगा रहे हैं उसके लिए जीवन में कितना लगाया अभी तक कितने दिन से उससे पहले उससे पहले दिन लगाते थे नहीं लगाते थे ना प्रभु जी उसका मतलब जब पता लगा तब लगाया उससे पहले क्या किया नहीं मालूम था तो क्या करा उद्देश्य उसका मतलब उतने साल आपने बिगाड़ दिए बिगाड़ दिए नहीं बिगाड़ दिए ठीक है बाकी क्या कर रहे हैं फिर नहीं प्रभु पता ही नहीं आपको जब पर्पज ही नहीं मालूम तो यह भी नहीं कह सकते कि सही कर रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं अभी तो आप यह कहिए कि हकीकत के अंदर सब यू जहां बैठे हैं क्योंकि वो जो जिस चीज को समझते हैं जो जीवन का उद्देश्य है उसी के लिए अपना जीवन लगा रहे हैं आप जो समझते हो जीवन का उद्देश्य है उसी के लिए अपना समय लगा रहे हो लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो और आप सबका सबका तो एक ही उद्देश्य है हरि पैसा आए पैसे को जब मैं कह रहा हूं तो उसका मतलब लक्ष्मी कह रहा हूं श्री कह रहा हूं उसका मतलब यश पैसा ज्ञान सौंदर्य शक्ति इन चीजों को प्राप्त करने के लिए दिन रात लगे हैं परंतु कभी जानने की कोशिश करी कि इस सृष्टि की रचना और इस शरीर की रचना करी क्यों गई है इन योनियों की रचना क्यों है ये ज्ञान अनिवार्य है मेरे ख्याल से तो लोग सोचते हैं मेरे ख्याल से आज मैं आपको एक नया सा कोई गैजेट दिखा दू यहां तो पूछूं कि ये किस लिए बनाए तो सब अपनी अपनी राय दे देंगे है जी और क्या पता वो हाथ में मैं बम लेके घूम रहा हूँ आप सोचे साधु के हाथ में बम नहीं होगा कुछ और चीज होगी तो कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है मैं कहता हूँ बेटा बम मैं आखिरी में तो क्या होगा प्रभु जी जबकि आपको बोल दूंगा कि पांच मिनट का समय था इसको फटने के लिए पूरा टाइम हो गया अगर पहले मुझसे पूछ लिया होता तो बम को फेंका ही फेंक देते बच जाते अगर तुमने पहले कह दिया होता क्या कि मुझे मालूम नहीं है नहीं यहाँ तो माता पिता सोचते हैं हिन्दुस्तान के अंदर तो एक और बड़ी बहुत गड़बड़ी गड़बड़ है कि जहां सफेद बाल हो गए समझ लो कि हमको सारी अकल आ गई सॉरी ये हमारे शास्त्र नहीं कहते ये हमारे शास्त्र नहीं कहते आप लोग अपने फील्ड में कही कहीं ना कहीं टॉप पे हो हो सकता है आप फिजिक्स में साइंटिस्ट हो केमिस्ट्री में साइंटिस्ट हो हो सकता है मेडिसिन के अंदर टॉप पे हो हो सकता है आपने कोई धंधा किया हो पैसे कमाने में टॉप पे हो उसका यह मतलब नहीं है कि आप ये भी जानते हो कि जीवन का लक्ष्य क्या है आप यह भी जानते हो कि सृष्टि की रचना क्यों करी गई है जब तक आपने सीखा नहीं आपने जाना नहीं आपको पता नहीं है तो आप जीवन कैसे चला रहे हो बताइए आप मुझे कई लोगों ने तो अपना पूरा जीवन लगा दिया किसी की सत्तर साल की उम्र किसी की अस्सी साल की उम्र यह आध्यात्मिक ज्ञान हमें यह बताता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है आप बताइए इससे महत्वपूर्ण और कोई ज्ञान हो सकता है क्या जो आपको यह बताए कि आपका लक्ष्य क्या है यह सृष्टि की रचना क्यों करी गई है क्या लाइफ लीड कर रहे हैं प्रभु जी वही बच्चे वाली है, है ना प्रभु जी बच्चे वाला हुआ ना मोबाइल का पूरा हर चीज इस्तेमाल किया सिर्फ उस कभी एक भी कॉल नहीं करी जिसके लिए ये शरीर मिला जिसके लिए कि उस कर्ता ने इसको रचा उसके लिए समझने के लिए हमारे पास समय नहीं है उस पे चलने के लिए हमारे पास समय नहीं है इसी बात में मैं आपसे प्रश्न करता हूं बच्चे को बचपन से बताना चाहिए कि आग डेंजरस है कि बोलना चाहिए कि बुढ़ापे में जान लियो बेटा अभी क्यों जानता है कि सांप के पास मत जाया कर सांप से दूर रहा कर ये बचपन में बताना चाहिए कि बुढ़ापे में बताना चाहिए और हम क्या कहते हैं प्रभु जी कि बेटा ये खाना सही नहीं है ये ये स्लो पॉइजनिंग है क्या प्रभु जी ये धीरे धीरे असर करती है जहर है ये बचपन में बताना चाहिए कि बुढ़ापे में बताना चाहिए मेरे साथ हुआ ये उदाहरण क्योंकि दो तीन उदाहरण ऐसे प्रभु जी मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे जीवन में हुए मैं एक स्कूल के अंदर दिल्ली के अंदर लेक्चर देने गया बच्चों को दे रहा था प्रभु जी सातवी आठवीं नौवीं दसवीं क्लास के बच्चे थे तो मैं जब जैसे उनके हॉल में घुसा तो उस टाइम वो जो टीके की टीका लगाते ना वैक्सीनेशन की वो चल रही थी ड्राइव तो चारों तरफ हॉल के अंदर जिसके लिखा होता टीके लगवाओ टीके लगवाओ तो मैं जैसे ही निकल रहा था तो एक टीचर मेरे को सुनाई दिया बोली ये भी कोई उम्र होती है इनको बुला लिया है ये सुनने की तो मैंने कहा बहुत अच्छा भगवान ने बुलवा दिया कुछ बोलने सोच रहा था क्या बोलूं बच्चों के बीच में तो मैंने कहा पहले तो इन टीचरों को सुधारो पहले तो इन टीचरों को सुधारो मैं स्टेज पर बैठा प्रभु जी और बैठते मैंने कहा क्या कर रहे हो ये टीके को तो बुढ़ापे में लगवाना चाहिए मैंने क्या प्रश्न किया प्रभु जी क्या कर रहे हो ये ये आप तुम क्या पोलियो के टीके भी लगवा रहे हो ये तो बुढ़ापे में लगवाना 60-70 साल की उम्र में लगवाना इन बच्चों को एकदम प्रिंसिपल उठ गई प्रभु जी टीचर उठ गए ये आप क्या कह रहे हैं मैंने कहा आपकी टीचर ने कहा मैंने हमारी टीचर ने कहा टीका बाद में लगवाना चाहिए मैंने कहा शुरू में क्यों लगाना चाहिए टीका मुझे समझाओ तो बोले क्योंकि जीवन भर उससे बचाओ बीमारी से बचाव रहेगा मैंने कहा जब दुख होता है तो कहां भागते हो बोलते भगवान के पास तो मैंने शुरू से क्यों नहीं भागते बेटा जब बीमारी हो जाती है टीका काम नहीं करता जब बीमारी हो जाती है ना उसके बाद टीका काम नहीं करता है, करता है। उस टाइम ध्यान रखिएगा जब अंजर पंजर हिल जाते हैं हाथ पे टूटे फिर डॉक्टर कहे जो रोज भागा कर दो घंटे कम से कम बोले पागल है क्या तू बोले पहले बच्चा बताया होता तो आज हाथ पैर नहीं टूटते आध्यात्मिक ज्ञान अब सुन लीजिए कई बार लोग सोचते हैं भक्ति करने वाले को दुख नहीं होता एक्चुअली वो स्टेटमेंट दूसरा बोलते हैं प्रभु तो जी आप भी तो भक्ति कर रहे हो आपको भी तो दुख है अब एक चीज समझ लीजिएगा या समझा दू आपको एक मिनट के अंदर कि इसका मतलब क्या है एक खड्डे वाली रोड ध्यान सुनिएगा खड्डे वाली रोड है ऑटो में जाओगे तो पीठ की क्या हालत होगी और जितनी देर जोड़ाओगे उतनी पीठ की और हालत अच्छी होगी खराब होगी खराब होगी ठीक है आप हर टाइम ऑटो पे जाते थे वहां से अब आपके साथ में एक मित्र आपका खड़ा है और आप रोड के साथ में खड़े हो उस दिन साइड में एक व्यक्ति मर्सिडीज में जाता है उस खड्डे वाली रोड पर आप कहते हो अरे गया अंदर बैठे वाले तो की तो रीढ़ की हड्डी की हालत खराब हो गई परंतु साथ वाला मर्सिडीज में बैठा हुआ इस रोड के ऊपर वो क्या कहता है बोलता है इसको पता भी नहीं लग रहा क्योंकि सस्पेंशन इतनी बढ़िया होती है कि खड्डा पता नहीं लगता आप बताइए खड्डा बदल गया कि गाड़ी बदल गई आध्यात्मिक ज्ञान लेने का मतलब है खड्डे खत्म नहीं होंगे परंतु गाड़ी बदल जाएगी खड्डे खत्म नहीं होंगे ये मत सोचना खड्डे खत्म हो जाएंगे आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हो जो भी तुम तो मंदिर आते हो क्या मांगते हो खड्डे खत्म कर दो भगवान कहते हैं खड्डे तूने बनाए हैं बेटा मैंने नहीं बनाए अपनी सड़क हमने सबने खुद ने उसका निर्माण किया है भगवान ने नहीं किया तो ये चीज क्लियर रखिएगा आध्यात्मिक ज्ञान लेने से यह मैं गारंटी कर रहा हूं आपको 100% कि आपकी गाड़ी बदल जाती है दुख नहीं होते आप बोलोगे आपने गारंटी है प्रभु जी देखिए मैं तो सेल्समैन हूं इसका किसका सेल्समैन मैन हूं राधा गोविंद देव जी का सेल्समैन हूं और सेल्समैन का, का काम क्या है मैन्युफेक्चर जो कह उसको आगे दे दे मैं वारंटी नहीं दे रहा क्या दे रहा हूं गारंटी सुसुखम कर तुम अव्ययम भगवान गीता में कहते हैं जो इस पथ पर चलेगा सुसुखम उसको सुख नहीं मिलेगा क्या मिलेगा क्योंकि प्रभु जी खडे वाली सड़क पे मर्सिडीज़ में वैसी ही आनंद लग और फिर खड्डे फड्डे तो पता ही लग रहे जब ही भगवान ने क्या कहा सुखम नहीं क्या कहा है सुसुखम और जो व्यक्ति कह, क्या भक्ति करते करते इतने दिन हो गए फिर भी दुखी हूं उसका मतलब बेटा अभी तक तू मर्सडीज में बैठा ही नहीं है तू ऑटो को फालतू में मर्सिडीज समझ रहा है अभी तक ऑटो में ही था ऑटो में ही है क्योंकि अगर भक्त है तो तेरे मुंह से कभी ये निकल ही नहीं सकता कि मैं दुखी हूं क्योंकि वो गाड़ी भगवान कह रहे हैं गीता के अंदर नौवें अध्याय के दूसरे श्लोक के अंदर सु सुखम क्या सुखम सु का मतलब बहुत सुखम सु कर तुम जो करता है हाँ ध्यान रखना पाठ नहीं नहीं नहीं 700 सात सौ श्लोक है भगवदगीता का रोज पाठ करता हूं पाठ करने की बात नहीं कर्तुम करना है ज्ञानम विज्ञानम ज्ञान को विज्ञान में लाना है विज्ञान का मतलब जीवन में और ये सारा आ सकता है ज्ञानम विज्ञानम सहितम भगवान साफ कह रहे हैं इस बात को तो इसीलिए इससे उन लोगों को भी बात समझ में आ जाएगी कि जब घड़ी जैसी चीज बनाने के लिए बुद्धि चाहिए तो इस शरीर को बनाने के लिए भी कोई रचता रचयता चाहिए बगैर ऐसे तो कुछ भी नहीं आता है ना प्रभु जी ये माइक बनाने वाला कोई है परंतु बेसिकली इस माइक का तो कोई काम ही नहीं होता तो अगर मेरा गला ही नहीं हो क्या वोकल कॉर्ड अगर नहीं हो प्रभु जी तो मेरे सामने आप हजार माइक लगा दीजिए दस दस लाख रुपए के भी फिर भी बोलेंगे नहीं बोल तो कौन रहा है ये गला ये किसने बनाया है साइंटिस्ट तो मूर्खता कर रहे हैं सारे नहीं न्यूटन भगवान को मानता था आज उसकी रिसर्च निकल रही है बोलते हैं कि वो पिचासीवी प्रतिशत अपना समय भगवान को सिद्ध करने के लिए साइंटिस्टों में घूमता था और 15 परसेंट सिर्फ टाइम अपने ऊपरी जो उसके एक्सपेरिमेंट है उसके लिए लगाता था टॉप वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं जो इस बात को मानते हैं कि कोई दिमाग है इसके पीछे ऐसा ये मैं सोच लिया सारे साइंटिस्ट हैं आजकल मजाक आता है कई बार साइंटिस्टों में ज्यादातर बोलता हूं मैं लगे हुए घास को देख रहे हैं क्या घास कैसे आई अरे मूर्ख गाय को खाने दे तू दूध पी क्यू टाइम खराब कर रहा है जानने के लिए कि घास कैसे बनी है मूर्खता है नहीं बताओ था मुझे घास कैसे बनी पी कर रहा है हमारे टैक्स के पैसे ले जाता है बदमाश कहीं का 25000 रुपए महीना और आपकी जानकारी के लिए अमेरिका के अंदर भी यह सिद्ध हो गया है कि 80 प्रतिशत जो लोग रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्च नहीं सिर्फ पैसे के लिए पीएचडी कर रहे हैं क्योंकि पीएचडी रिसर्च स्कॉलर को क्या मिलता है पैसा मिलता है इसलिए कर रहे हैं कितने प्रतिशत एट्टी टू एट्टी एक ने तो उसको रिजेक्ट किया उसने कहा है कि नाइनटी तो मैं तो लोअर ले लिया कि मुश्किल से दो तीन परसेंट है जो रियली कुछ और अंग्रेजी का शब्द ही देखिए प्रभु जी हम टाइम वेस्ट नहीं करते इस तो क्यों रिसर्च का मतलब क्या है सर्च इज ऑलरेडी बीन डन वाई रिसर्चिंग द सर्च रिसर्च शब्द का मतलब क्या है जो अंग्रेजी थोड़ा जानते हैं सर्च हो चुकी है उसको क्या कर रहे हैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, है रिसर्च करने में सर्च तो हो चुकी है तू री कर रहा है फिर दोबारा कर रहा है क्यों Why wasting time? क्यों बात कर रहा है भाई तो इसीलिए प्रभु जी सुखम कर तुम अव्ययम इसलिए जो व्यक्ति कहे के मैं भक्त हूं परंतु इतना दुखी हूं प्रभु जी उसका मतलब अभी वो भक्ति की गाड़ी में सवार नहीं हुआ अभी नहीं हुआ आखिरी एक उदाहरण दे दू आपको क्योंकि मैं इस इस बात को कील को ठोकना चाहता हूं प्रभु जी कई बार एक बार से अंदर नहीं जाती तो खतौड़ा क्या करते दोबारा मारते हो तीवारा मारते हो मैं चाहता हूं अंदर चली जाए पूरी जिनको अभी भी समझ में नहीं आया उनके लिए एक और उदाहरण दे देता हूं कि एक बच्चा है स्टूडेंट आपका लड़का समझ लीजिए पूछ रहा है एक व्यक्ति अपने बच्चे से बेटे तू कपड़े वपड़े साफ कर लिए पहन लिए साफ सुथरे कपड़े हाँ पिताजी तूने बेटा ब्रेकफास्ट खा लिया हा पिताजी तूने बेटा जूते वूते चमका के पहन लिए हा पिताजी तूने किताबें अंदर रख ली हा पिताजी तूने इम्तिहान की तैयारी कर ली बेटा नहीं पिताजी बताइए आप हमारे साथ भी ये होता है यमदूत आते हैं क्या किया अरे बिजनेस किया करोड़ों कमाए अच्छा और क्या किया अब गाड़ियां ली दुनिया किस्म की और क्या किया बड़े बंगले बनाए और क्या किया और क्या मृत्यु की तैयारी करी वो क्या होता है चल बेटा क्योंकि तुझे शरीर तो इसके लिए दिया गया था तुझे शरीर तो इसके लिए दिया गया था और तू करता क्या रहा है जवाब तो देना पड़ेगा क्योंकि मैं उससे सिद्ध करने वाला हूं कि पुनर्जन्म होता है और साइंटिफिकली जो बात करते हो ना मैं साइंटिफिकली भी यूज करूंगा कॉमन सेंस भी यूज करूंगा और तर्क का इस्तेमाल भी करूंगा आपके सामने इसको सिद्ध करने के लिए अब अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यानपूर्वक सुनिएगा आध्यात्मिक ज्ञान लेना तो अनिवार्य हो गया क्योंकि उसी से पता लगेगा कि हमारे को जब जीवन मिला क्यों है ये शरीर क्यों है ये योनिया क्यों है क्योंकि इसको जाने बगैर तो प्रभु जी सब कुछ बेकार है हम लोग हो सकता है चल रहे कहीं है जाना कहीं है और फिर ये दोहरा रहा हूं कि छोड़ना कुछ नहीं है हाँ ये दिमाग मत लगा लीजिएगा कि आध्यात्मिक लेंगे तो भौतिक छूट जाएगा हाँ ये मत सोचिएगा ये गलती मत कर दीजिएगा गलती से भी नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं दोबारा दोहराना इसलिए पड़ रहा है कई बार ना मेरे साथ चलते चलते लोग सोचने लगते हैं और हाँ सब छोड़ देंगे छोड़ना कहा छोड़ के जाएगा हैं इस पेड़ से दूसरे पेड़ है प्रभु जी इसकी रोटी नहीं खाएगा दूसरे ही खाएगा खानी तो पड़ेगी क्या छोड़ेगा ये छोड़ना वोड़ना नहीं है योग की बात हो रही है यहाँ जोड़ने की बात हो रही है यहां आप कुछ छोड़ रहे हो कुछ ले रहे हो बताओ मुझे यू आर एडिंग आप जोड़ रहे हो कि छोड़ रहे हो तो बताइए बताओ जोड़ रहे हो तो छोड़ने की बात नहीं है जोड़ने की बात है मैं इसको दोहरा रहा हूं इसलिए कई बार क्या होता है लोग एक एक एक सोचने जाते हैं और और पता लगा माताएं अगले दिन पति को आने नहीं देती बोलती अरे कई चक्कर में चला गया मुझे छोड़कर भाग जाएगा चिंता ना करो भाग के जाएगा कहा भागने का नहीं है अर्जुन ने ये गड़बड़ करी थी भागने की बात कर रहा था और भगवान ने क्या कहा भागना नॉट अलाउड यहां पहला ही बो, बो, वो है बोर्ड भागना नॉट अलाउड आ, भागने वाला व्यक्ति तो कार्य है और भगवान को कार्यों से क्या करना है अर्जुन ने भी ये कार्यता दिखाई थी चलिए तो कल हमने आपको बताया था शास्त्र के बारे में कि शास्त्र का मतलब शस शस से मतलब अनुशासन और अनुशासन जो है वो नियंत्रण पैदा करता है जो नियम है वो नियंत्रण पैदा करते हैं और नियंत्रण से क्या फायदा होता है कि हमें बड़े आसानी से अपना लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी हो जाती है जैसे कि मुझे बताया था कल मैंने बड़ी चौपड़ जाना हो तो अगर ट्रैफिक नियम होंगे तो मैं आराम से पहुंच जाऊंगा और अगर सब लोग पालन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं परंतु अगर प्रभु जी कुछ करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तभी तो प्रॉब्लम होती है और अगर कोई नहीं करेगा प्रभु जी तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है और आज अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा आज विश्व के अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ध्यान रखिएगा प्रभु जी आज विश्व में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है उसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग कोई ना कोई नियम तोड़ रहे हैं अमेरिका में लोग बड़े अच्छी तरह नियम पालन करते हैं एकदम रेड लाइट पे रुक जाएंगे हरे पे चलेंगे हैं प्रभु जी बड़ा ध्यान से नियम पालन करते हैं परंतु भगवान का नियम तोड़ दिया इसलिए बेड़ा गर्ग हो गया हमारे शास्त्रों में तीन चीज कही गई क्या अग्नि जहाँ लग जाए जहाँ नहीं लगनी चाहिए बीमारी हो जाए और उधारी हो जाए इसको होते ही क्या करो ख़त्म करो और हमारा जीवन में क्या हो गया है उधारी देखो हालत एक बदमाश देश ने हमारा सबका सत्यानाश मार दिया और वहीं भेजते हैं अपने बच्चों को अमेरिका जा रहा है नर्क जा रहा है कितने खुश हो रहे हैं सवा ताली बजा रहे हैं गले में माला पहना रहे हैं अमरीका के अंदर आज से 25-30 साल पहले डॉक्टर्स में सबसे अच्छा धंधा था डेंटिस्ट का दांतों के डॉक्टर का क्योंकि वहाँ चॉकलेट लोग बहुत खाते थे और आपकी जानकारी के लिए पाँच साल पहले जो आए हैं फिगर्स उसमें कहा गया है सबसे अच्छा धंधा चलता है साइकॉटिस्ट का और साइक को अगर किसी पागल किसी को बताओगे कि गाँव वाले को क्या पागलों के डॉक्टर का धंधा सबसे अच्छा चलता है वहाँ तो बताइए प्रभु जी ये सोसाइटी बढ़ी है कि गिर गई है आपकी जानकारी के लिए अमेरिका के अंदर यूएस के अंदर 85 प्रतिशत लोग पिचासी प्रतिशत लोग जीवन में एक बार पागलों के डॉक्टर के पास जाते हैं और उस समाज के अंदर हम अपने बच्चों को भेजते हैं कि तू भी पागल बन के आइयो बेटा और अपने आप को समझते हम बहुत अकलमंद हो गया 85 परसेंट लेटेस्ट रिपोर्ट्स है ये पिचासी प्रतिशत जाते हैं आपने सुना था प्रभु जी आज देखिए आप अमेरिकन के अंदर इंडियंस आपने हिंदुस्तान में कभी नहीं सुना होगा कि व्यक्ति अपने पत्नी को भी मार रहा है अपने बच्चों को भी मार रहा है और वहां अमेरिका में जाके हिंदुस्तानी अपने पत्नी को भी मार रहे हैं अपने बच्चों को भी मार रहे हैं कभी ऐसा सुना था आपने वही बीमारी हमें लग रही है किसकी तरफ आप देख रहे हो मेकलॉय ने कहा था 1850 के अंदर जब वो आया हुआ था हिंदुस्तान तो उसने कहा था आई ट्रेवल्ड दी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया मतलब मैंने ऊपर से लेके नीचे तक उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम तक घूमा परंतु मैंने एक भिखारी नहीं देखा मैंने एक भिखारी नहीं देखा ये उसने लेटर लिखा था पार्लियामेंट को ब्रिटिश पार्लियामेंट को लेटर लिखा था अट्ठारह के अंदर कि मैंने ये ट्रैवल किया है और मैंने किसी व्यक्ति को दुखी नहीं देखा सब संतोषी थे चाहे पैसा था किसी के पास कम था ज़्यादा था परंतु मैंने दुखी नहीं देखा और उसने लिखा है इन लोगों के पास वो ज्ञान है ऐसा ज्ञान मैंने कभी देखा नहीं है लोग अपने जीवन में लगाते हैं और इनको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है तो हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा इनको अपनी ज्ञान की प्रति जो आसक्ति है उसको तोड़ना पड़ेगा और वो सफल हो गए और आज वो सफल हो गए हैं उसमें आज हमारी सारी हम लोग जिस चीज को छोड़ रहे हैं आज अमेरिका के अंदर 75 फाइव परसेंट एमएनसी जो हैं वो गीता को अपने मैनेजमेंट के अंदर लगाना चाहती हैं क्योंकि वो फेल हो चुके हैं कितने परसेंट प्रभु जी फिर भी मैं 15 परसेंट कम बता रहा हूं आपको जानबूझ के अगर आप स्टेटिक्स में जाओगे तो 90 परसेंट आया है परंतु मैंने कहा यार हो सकता है गोली दे रहा हूं तो पिजहत्तर कर दो हिंदुस्तानी हूं ना थोड़ा कंजर्वेटिव हूं फिगर्स लेके चलता हूं और ये मुझे टॉप एक आईटी प्रोफेशनल में गुरुगांव से मुझे ईमेल किया था क्योंकि मेरी चर्चा हुई थी उससे एक बार तो उसने कहा था आपकी बातें जितनी हैं हैं वो सब सही निकल रही अब मैंने कहा मैंने नहीं कही कुछ भी भाई हम तो गीता की बात को दोहरा रहे हैं आज उसी ज्ञान को आप छोड़ने के चक्कर में लगे आज इसीलिए यह प्रॉब्लम आ रही है कि हमने उन नियमों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया तो अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य होकर हमें कौन से जिज्ञासा करनी चाहिए वेदांत सूत्र में कहा गया है अततो ब्रह्म जिज्ञासा अततो का मतलब होता है अब तो मतलब क्या है आपको कौन सा शरीर मिला हुआ है अभी मनुष्य का अब ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है अब ब्रह्म को जानने की कोशिश कर ब्रह्म का मतलब क्या है अध्यात्म अभी याद चक्र में पढ़ना आपको परंतु अब इतना समझो ब्रह्म का मतलब दिव्य ब्रह्म का मतलब आध्यात्म ब्रम का मतलब सब कुछ जानने की कोशिश करो सिर्फ एक ही पहलू मत जानने की कोशिश करो जीवन में आप लोग सब हम लोग सब एक ही पहलू को जानने की कोशिश करिए इसलिए हमारा जीवन क्या हुआ है एक तरफा एक पहिये पे गाड़ी आगे नहीं चलती प्रभु जी वहीं वहीं वहीं घूमती रह जाएगी और वही हमारी जीवन वहीं से शुरू हुई और वहीं खत्म हो रही है हम कहीं आगे नहीं बढ़े कहीं आगे नहीं बढ़े अब प्रश्न उठता है ध्यानपूर्वक सुनिएगा मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखूंगा जिनका उत्तर हमें ढूंढना चाहिए सरल हवाई जहाज उड़ता हो देखते हो जो अकलमंद व्यक्ति होगा वो सोचेगा इस क्या दिमाग होगा उस व्यक्ति ने जिसने पहली बार हवाई जहाज हवा में उड़ा दिया नहीं होगा प्रभु दिमाग आज हम कहा उड़ा सकते हैं क्या दिमाग होगा जिस व्यक्ति ने इसको हवा में उड़ा दिया परंतु तो एक कदम आगे सोचो उसका दिमाग क्या होगा जिसने की यह ग्रह हवा में उड़ा दिए सोचो प्रभु जी एक हवाई जहाज को उड़ाने के लिए आपको सोचते हो और क्या साइंटिस्ट है क्या दिमाग है इसको नोबल प्राइज देना चाहिए तो फिर जिसने ये ग्रह हवा में उड़ा दिए उसको क्या देना चाहिए उसकी क्या बुद्धि होगी अच्छा बाई चांस हवा में उड़ जाता है क्या हवाई जहाज आज भी बाई चांस नहीं उड़ता हवा में उड़ता है प्रभु जी है कभी सोचो दिमाग लगाइए कभी ऐसा हुआ आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हो ना प्रभु जी सुबह सुबह टहलने निकले दो दोस्त वापिस आए तो बोले कि अरे दूसरा साथ में था वो कहां गया अरे यार वो थोड़ा तेज चल गई धरती उड़ गया कोई जाएगा अगर थोड़ा तेज चल जाए तो क्या होगा प्रभु जी हम लोग सबके सब कहा उड़ जाएंगे हवा में हुआ आज तक ऐसा कि भाई तीन दोस्त गए थे अखबार में आए आज दो गायब हो गए तो वो लोग मॉर्निंग वॉक पर जाने छोड़ देंगे बोलेंगे यार चलते फिरते में गायब हो जाते हैं हुआ तक ऐसा हाँ, और आप बोलते हो बाई चांस हो गया हैं हाँ? मैं आपसे ही प्रश्न कर रहा हूं कि अगर मैं आपसे कहता हूं इस घड़ी को बनाने वाला कोई नहीं है तो ये विश्वास अंधविश्वास है कि सही विश्वास है? तो उसका मतलब यह मानना कि इस पृथ्वी को हवा में जिसने घुमा रखा है जिसने ऐसा बना दिया है ना मानना अंधविश्वास है बनाने वाला है अरे कैमरे को देखते हो कहते हो क्या कैमरा जोरा सो और क्या मेगा पिक्सल है ना प्रभु जी अरे इस कैमरे को देखो क्या जबरदस्त कैमरा है आज ऐसा हुआ जोशी जी कभी कि आपने किसी को देखा बोला यार कल आइयो इसको मैं प्रोसेस कर लू है ना कि फोटो आज खेची है कल देखूंगा क्या निकली अरे इंस्टेंट और थ्री डायमेंशनल तीन देखिए गहरा भी ऊंचा लंबा तीनों चीजों के अंदर और कलर कैसे इससे देखा जाता है नेचुरल है के नहीं है ये कैमरे को तो भूल गए अच्छा अपने आप आ गया ये तो कैसे भी बन गया अच्छा जी कैसे भी क्या दिमाग है यह जानने की कोशिश करिए वो कौन है पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न जीवित शरीर और मृत्यु शरीर जब देखते हो तो देखो इन दोनों में क्या कोई भेद है है। तीसरा प्रश्न क्या भेद है एक में चेतना है एक में चेतना नहीं है चौथा प्रश्न मैं सिर्फ एक एक लाइन के आंसर दे रहा हूं इनके फिर एक्सपेंशन होगा अगला प्रश्न क्या है कि चेतना क्या है बैटरी की तरह है जो कि जब पूरी हो जाती है तो खत्म हो जाती है या कोई ऐसी चीज है जो अंदर से निकल जाती है जिसके कारण कि ये शरीर क्या रहता है खत्म साइंस भी हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस बोलती है है का मतलब होता है, हो सकता है हो हो सकता है नहीं हो नहीं हो पे नहीं चलती साइंस तो शास्त्र कहते हैं क्या वेद कहते हैं इस वस्त, एक वस्तु है जो अंदर से चली जाती है एक चीज है जो अंदर चली जाती है उसको हम कहते हैं आत्मा कुरान कहती है रूप और बाइबल कहती है सोल पानी नीर तन्नी मद्रासी में तन्नी हिंदी में पानी संस्कृत में तो प्रभु जी एक ही वस्तु है तीन अलग वस्तु हैं एक ही वस्तु है अगला प्रश्न अगर यह आत्मा हूं यह आत्मा है तो यह आत्मा का पहला प्रश्न उस बनाने वाले के साथ कोई संबंध है होना चाहिए वो क्या संबंध है और क्या जानने के प्रभु बाजी प्रभु जी समझिए उसके बाद कैसे उसमें कार्य करना ही ज्यादा जरूरी है मुझे याद है ऐसे तीस साल पहले जब पिक्चर देखते थे भाई बिछड़ गए आपस में लड़ रहे हैं जब पता लगा भाई भाई हैं तो क्या हो गया प्रभु जी अपने अपने रास्ते चले गए गले मिल रहे हैं अरे गले मिल रहे कार्य कर रहे हैं भाई समझकर इसी तरीके से भगवान के साथ क्या संबंध है इसको जानना और उसमें कार्य करना यही जीवन की पूर्णता है और यही सारे प्रश्नों का उत्तर वही लेके जाता है कि ये क्या है अब प्रश्न उठता है कि ये ज्ञान कहां से लें जरूरी है प्रभु जी भौतिक ज्ञान कहां से लेते हो चलिए फटाफट समझ जाओगे आप तीन चीजों से लेते हो बताइए टीचर किताबें और तीसरा है प्रभु जी फेलो जो आ, हमारे आसपास के विद्यार्थी हैं है ना प्रभु जी सीनियर जूनियर और सेम क्लास के बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं ना प्रभु जी सीनियर से भी बात करते हैं जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज चले जाओ मेडिकल कॉलेज चले जाओ लॉयर बनने चले जाओ तो आपने सीनियर से भी आप हेल्प लेते हो जूनियर आपसे पूछने आता उसको सिखाते हो तो ये तीन लोगों से आप ज्ञान लेते हो तीन चीजों से सॉरी टीचर दूसरा बुक्स किताबें और तीसरा अपने साथ के स्टूडेंट्स आध्यात्मिक ज्ञान एक्चुअली आध्यात्मिक ज्ञान इन तीन चीजों से ही लिया जाता है और आध्यात्मिक से भौतिक आया है भौतिक से आध्यात्मिक नहीं न्याय ध्यान रखिएगा अध्यात्म में टीचर को गुरु कहते हैं किताबों को शास्त्र कहते हैं और स्टूडेंट्स को साधु कहते हैं हो गया क्लियर इन तीन चीजों से ज्ञान हासिल किया जाता है फिर दोहरा रहा हूं गुरु साधु और शास्त्र और इन तीनों से हम कहां मिल सकते हैं अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां लोग बैठे हैं प्रश्न करूंगा ये तीनों चीज मिलते हैं सत्संग में ये तीनों चीजें कहां मिलती हैं सत्संग में मिलती है तीनों चीजें तो सत्संग में आते तो हो प्रभु जी चलिए फटाफट बात करते हैं स, सत्संग दो शब्द है ना जी सत्य मतलब क्या है सत्य सत्य का मतलब परमात्मा से में फायदा क्या जो फायदे वाली चीज है उसकी बात करो वो क्या है उनकी आज्ञा डॉक्टर से भाई हार्ट अटैक हो रहा है किसको बुलाओ डॉक्टर को वो ये सलाह करने को कह रहा है वो सलाह वाला को मत कर लो सिर्फ डॉक्टर को बुलाओ क्या होगा कोई लाभ नहीं होगा प्रभु जी होगा लाभ आप वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर को बुला लो परंतु बोलो कि सलाह मत दे कुछ भी तू तू आ बस सर टिकट के पैसे ले लियो घर आ जाइयो परंतु ये करो नहीं करने मरने के लिए कुछ मत कहे तो उसका मतलब का मतलब क्या हुआ भगवान की वाणी भगवान की वाणी क्योंकि वही सत्य है बाकी कुछ तो सब चीजें असत्य हैं, और संग का मतलब क्या है चलिए बताइए साथ अच्छा फिर तो मिलने का मतलब क्या है दोनों में फर्क है संबंध मिलने का मतलब ही संबंध संघ का मतलब समझ तो सत्य मिलना क्यों नहीं कहा गया सत्संग क्यों कहा गया है अरे सरल उत्तर दीजिए बुरे संग से क्या होता है बताइए बुरे संग से क्या होता है प्रभु जी है हानि क्यों होती है आपने एंड में पहुंच गए क्योंकि उस, उसके पहले उसको क्या मिलता है बुरा संग करने से क्या आदतें पड़ती हैं बुरी आदतें पड़ती हैं बुरा संग करने से बुरी आदतें पड़ती हैं और अच्छा संघ करने से अच्छी आदतें बढ़ती हैं उसका मतलब संग का मतलब यह है कि जब आप दूसरे से प्रभावित हो जाओ और उसकी आदतें अपने आप ले लो और मिलने में कोई मतलब नहीं होता मिलने हरी बोल कैसे ठीक ठाक बस चले गए संग नहीं किया और संग का मतलब आपने उसके चीज़ों को अपने जीवन में उतारा तो सत्संग का मतलब क्या हुआ कि आपने जो आपने सुना उसको जीवन में उतारा अगर नहीं उतारा तो कई बार लोग मैं पूछता हूं अरे हम तो खूब सत्संग करते हैं और जब उनके जीवन का चरण आचरण देखता हूं तो मैं कहता हूं हे भगवान तो भगवान क्या करते हैं बताया है प्रभु जी जब हम लोग सत्संग में जाते हैं तो भगवान अटेंडेंस रजिस्टर है वहां एक सबका नाम अर्जित है उसके सामने पेंसिल से पी लगाते हैं पी पी का मतलब प्रेजेंट परंतु हम जब चले जाते हैं और कुछ भी नहीं करते जो कहा गया था तो भगवान रबर से मिटा देते बोलते हैं, मिलने आया था संग करने नहीं आया था ये ये क्या करने आया था मिलने आया था मिलके चला गया तो सत्संग में तो सत्संग कराता हूं भाई मैं मिलने की तो कोई काम नहीं कराता अब मैं आपसे अगर पूछू सत्संग में आते क्यों है हाँ प्रभु जी कहीं भी जाते हो तो आप किसी से मीटिंग करने जाते हो तो ये लेके जाते हो कि मुझे इससे क्या क्या लाभ होगा तो आपको सत्संग में आने से क्या क्या लाभ होगा अब मैं अल्टीमेट लाभ की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं बीच में हमें उस तक पहुंचने के लिए क्या लाभ होगा सत्संग में बिगैर जाने हम सत्संग में क्यों जाते हैं जी कमाल है जीवन हो गया जाते जाते तो ये पता नहीं कि सत्संग से ग्रहण क्या करना है पहली चीज ध्यान रखिएगा सत्संग के अंदर शंकाओं का समाधान होना चाहिए सत्संग में पहली चीज शंकाओं का समाधान दूसरा शंकाओं के समाधान से श्रद्धा और परपक होनी चाहिए और तीसरा जीवन में बदलाव आना चाहिए अगर ये तीन चीजें नहीं हो रही तो आपका मतलब यह है कि सत्संग में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है आप सत्संग करके नहीं आए या तो जो करा रहा है वो सत की बात नहीं कर रहा तीन चीजें शंकाओं का समाधान श्रद्धा का परपक होना और तीसरा जीवन में बदलाव आना नहीं तो क्या सत्संग करापे है प्रभु जी कोई फायदा हुआ भाई रोज जाता हूँ गाड़ी सीखने के लिए परंतु अभी तक पता नहीं कि ब्रेक और एक्सीटर क्या होता है जब ब्रेक दबा होता तो एक्सीटर दबा देता हूँ और एक्सीटर तो ब्रेक दबा लेता हूँ और हर जगह किसी ना किसी को ठोक के मार के आता हूँ है ना प्रभु जी फिर ड्राइविंग स्कूल में जाने से फायदा क्या हुआ सत्संग में आते किसलिए प्रभु जी ये ध्यान रखिएगा ये अटेंडेंस नहीं है कोई भगवान इसको अटेंडेंस काउंट नहीं करते पेंसिल से लिखते हैं और चले जाके अगर हम नहीं करते तो उसको मिटा देते हैं इसीलिए हमने कहा था प्रश्न दे देना लिख कर वैसे तो हमारी यही कोशिश रहेगी मोस्टली लेक्चर में सारे प्रश्न हो जाते हैं मैं आई में जाके भी बोल देता हूँ चैलेंज करके कि मैं 25 प्रश्न लिख के दूंगा उससे ज़्यादा तुम कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा अकली नहीं है ज़्यादा तो क्या अरे यार हमें बोलते हो ऐसा तो मैंने कहा तुम भी बोल सकते हो फिजिक्स के बारे में हम बीस प्रश्न तुम्हें करके देंगे उससे ज़्यादा तुम्हें अकली नहीं है तुम क्या पूछोगे बोलते हैं हाँ ये बात तो सही है क्योंकि प्रश्न करने के लिए भी ज्ञान होना पढ़ेगा जब तक तो ज्ञान नहीं होगा तो आप प्रश्न उसी उसी लेवल तक कर सकोगे उससे आगे प्रश्न नहीं कर सकते तो हमें कहाँ से ज्ञान लेना है वेदों से वेदों को मैंने क्या बताया था अपौरसा प्रमाण बताया था ना तीन प्रकार के प्रमाण याद रखना प्रभु जी बोलते हुए मुझे बुरा लगेगा आपको भी बुरा लगेगा अगर मैं यहाँ बैठकर लेक्चर दे रहा होता कि एक घंटे के अंदर सौ करोड़ रुपया कैसे कमाया जाता है तो आप सबके पास टेप रिकॉर्डर होते पेंसिल पेन होते कि कुछ मिस नहीं हो जाए तो, तो भगवान की बात हो रही है बेकार की बात हो रही है क्या पेंसिल कागज ले आना है ना प्रभु जी ये इंपोर्टेंस देते हैं हम भगवान को तो भगवान हमें कौन सी इंपोर्टेंस देंगे बताइए आप मुझे ये महत्वपूर्णता दिया हमने भगवान को तो भगवान आज मैं बता सही बता रहा हूं मोदी बाबा नहीं बता मैं सौ करोड़ बता रहा था घंटे में सौ करोड़ कैसे कमाई जाते तो यहाँ क्या हालत होती बैठे होते अरे कुछ मिस ना हो जाए कहीं दो मिनट का चक्कर में बताला कुछ ना मिले प्रभु जी किसको धोखा दे रहे हो उसको नहीं अपने आप को क्योंकि उसका तो उसको तो धोखा दे ही नहीं सकते भगवान के साथ तो सिंपल है जो दोगे ना प्रभु जी उसका अनंत गुना वापस मिलता है कितना धोखा दोगे तो अनंत गुना रिटर्न हाँ ध्यान रखना जो उसको दोगे उसका अनंत गुना वापस क्योंकि भगवान के पास धोखा नहीं है आप बोलोगे पैसा देता हूं वो तो उसी का माल है उसको क्या दे रहे हो जो तुम्हारे पास है वो देव ना जो उसके पास नहीं है उसके पास धोखा नहीं है प्रभु जी आपकी श्रद्धा आपके पास है उनकी श्रद्धा उनके पास है उनको श्रद्धा दो अनंत गुना श्रद्धा प्राप्त करो हम सोचते पैसे देने से अनंत गुना वापिस आ जाएंगे यह भी सिद्ध करूंगा आपके सामने चिंता मत करो तो इसीलिए सीरियस थोड़ा सा सीरियस होना शुरू करिए जीवन में तो मैंने तीन चीज़ बताई थी शब्द प्रमाण बताया था सबसे श्रेष्ठ अपौर्षा का मतलब जो भगवान के द्वारा आया है वेद जो हैं ये भगवान के द्वारा आए हैं और साफ कहा गया है कि वेदों नारायण साक्षात वेद साक्षात नारायण है तो ये आप क्लियर रखिएगा अब एक प्रॉब्लम आती है कि यह ज्ञान किससे लें? तो एक प्रश्न करता हूं आपसे सुनिएगा आप जब अपने बच्चे को किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए भेजते हो तो पहली चीज क्या देखते हो हाथ उठाइएगा बताने से पहले दोहरा रहा हूं प्रश्न को जब आप अपने बच्चे को स्कूल या कॉलेज में एडमिशन के लिए लेकर जाते हो तो पहली चीज क्या देखते हो स्तर अच्छा स्तर कैसे देखते हो नहीं स्तर स्तर लेवल उसका हाँ स्तर समझ गया लेवल स्तर किस चीज से देखते हो पढ़ाई के स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड से ठीक है आगे और बस यही होता है बंसल कॉलेज में भेज दो आईआईटी हो जाएगा नहीं पहली चीज देखते हो स्कूल या कॉलेज प्रमाणिक है कि नहीं हाँ पहली चीज ये देखते हो पहली चीज ये नहीं देखते कि इसमें तो पढ़ाई अच्छी होती है कि नहीं होती है पहली चीज ये देखते हो कि ये स्कूल या कॉलेज प्रमाणिक है के नहीं है अगर किसी बहुत बढ़िया कॉलेज का भी प्रामाणिकता को अगर गवर्नमेंट ने ले लिया होगा तो आप वहां अपने बच्चे को नहीं भेजोगे वही स्कूल वही कॉलेज वही टीचर सब कुछ वही बिल्डिंग वही परंतु अपने बच्चे को क्या करोगे निकाल लोगे क्यों क्योंकि पहली चीज क्या देखते हो आप रघु जी कि ये प्रमाणिक है के नहीं है नहीं देखते प्रभु जी जिस दिन पता लग जाए दसवीं कर रहा है बेटा परंतु उस स्कूल की प्रमाणिता को ले लिया गया है आप बच्चे को इमीजिएटली निकाल लोगे एक दिन नहीं रहने देवगे बोले टाइम वेस्ट मत कर और आपकी जानकारी के लिए कलकत्ता के अंदर यह हुआ है पच्चीस साल पहले एक लॉ कॉलेज था वहां जिसने कि पिछले बीस पच्चीस साल के अंदर लॉ की डिग्रियां दे रहा था और बीस पच्चीस साल के बाद पता लगा कि वो तो मान्यता प्राप्ति नहीं था और उसके एजुकेशन कलकत्ता के अंदर बेस्ट मानी जाती थी मैंने पच्चीस तीस साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर पढ़ा था कि वो सारे के सारे बीस साल जो लॉयर बने हैं सबकी सबकी हो गए क्योंकि ध्यान नहीं दिया क्योंकि ध्यान नहीं दिया प्रमाणिक है कि नहीं है आज आज हो रहा है पेपर्स में नहीं देखते आप पहली चीज चेक करते हो आजकल अरे ये बिल्डिंग अच्छी सब कुछ ठीक है प्रमाणिक भी है कि नहीं है इसी तरीके से ज्ञान भी लेने के लिए पहली चीज जानना पड़ेगा प्रमाणिक है कि नहीं है और आपकी जानकारी के लिए पहली चीज गुरु गुरु लेना अनिवार्य है क्योंकि भौतिक ज्ञान भी बगैर गुरु के लिया नहीं जा सकता जब मुंडक में साहब कहा गया तद विज्ञानार्थम स गुरुम इवा विगचेत के दिव्य ज्ञान समझने के लिए मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत प्रमाणिक गुरु के पास जा के परम सत्य में जो स्थित है उससे ज्ञान ले जो किसमें स्थित है परम सत्य में मुंडक उपनिषद के अंदर कहा गया है एकदम स्पष्ट रूप के अंदर कि गुरु के पास जाना अनिवार्य है भगवान ने गीता के अंदर भी इसी बात को दोहराया है तद विधि प्रणीपाते ना परिप्रश्ना सेना परिप्रश्न सेवया हे अर्जुन गुरु के पास जा और क्या कर शरणागत हो उसकी उससे प्रश्न कर और सेवा कर प्रश्न लेना शिष्य का काम है प्रश्न करना तो प्रश्न कर परंतु किसके पास तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ना प्रश्न सेवया उपदी ते ज्ञानम ज्ञानी उपसे ज्ञान के उपदेश ले जिसने के तत्व के दर्शन किए हो और गीता के अठारवे अध्याय के पचपनवे श्लोक के अंदर भगवान स्वयं कहते हैं भक्त माम अभिजानती भक्ति मुझे जान सकता है बड़ी सरल संस्कृत है भक्त्या भक्त्या का मतलब भक्त माम का मतलब मुझे और जानती का मतलब जान सकता है यावन यस चास्मी तत्वता हा, कोई नहीं जान सकता आजकल तो पता नहीं नए नए टाइटल लगा देते हैं लोग जो मिला वो ठोक देते हैं जब तक तो उसके लायक भी नहीं है परंतु भगवान ने गीता में साफ कर दिया कि भक्त माम अभी जानती यावन चास्म तत्वता तत्व से मुझे भक्त जान सकता है और कोई नहीं जान सकता भागवत के अंदर मैं ध्यानपूर्वक आपके सामने यथारूप मेरे को चांस मिलती है तो मैं ज्यादातर कोशिश करता हूं कि जो हमारे गुरुओं की वाणी है जो गुरुओं की ट्रांसलेशन है आपके सामने यथारूप रखूं जिससे क्या होगा कि वो शुद्ध वचन उनके मुख से निकले हैं मैं भी वही आपके साथ दे दूंगा तो आपको भी वही फायदा मिल जाएगा जैसे कि बढ़िया पोस्टमैन कौन होता है जो कि टेलीग्राम जैसे का जैसा आगे दे दे उसमें कुछ भी हेर ना करे तो प्रभुपा जी ने कहा गुरु का काम यही है क्या बनना चाहिए उसको Postman, भगवान का वाक्य वैसे का वैसा तो ध्यानपूर्वक सुनिए भागवत भी कहता है अतएव जो व्यक्ति गंभीरतापूर्वक असली सुख की इच्छा रखता है कौन से सुख की हाँ अगर आपको असली सुख नहीं चाहिए दुख में कमी चाहिए तो फिर तो फालतू बेस्ट है यहां साहब भागवत कह रहा है कि तस्मात गुरु प्रपद्य जिज्ञासु श्रीय उत्तम जो श्री श्री का मतलब भला उत्तम भला चाहता हो वो गुरु के पास जाए और हमारा क्या होता है और जी मैंने गुरु धारण कर लिया अच्छा तूने पूछा उससे तूने जाना उससे तूने देखा वो किस स्थिति में है अरे गुरु को कैसे देख सकते हैं शास्त्रों तो कहते हैं कि एक साल तक शिष्य को गुरु को और गुरु को शिष्य को देखना चाहिए तूने कितना टाइम लगाया बेटा अरे गुरुजी ने कह दिया वो तो टांग देते हैं कितने मंत्र जो लेना हो ले लो अच्छा ऐसे तो मैंने तो शास्त्रों में नहीं पढ़ा है हमने तो नहीं पढ़ा प्रभु शास्त्र में कहीं भी उपनिषदों में आता है शिष्य था एक एक लड़का गया गुरु के पास क्या बोला उसने कि गुरुजी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं तो क्या जवाब दिया गुरु ने कि तुरा बहि तेरी जाति क्या है तू तो किस वर्ण का है जन्म से तेरे को कौन सा किस तो तेरे पिता का नाम क्या है तेरा पिता कौन है बोलते है, माता का तो नाम जानता हूँ पिता का नहीं वापस गया माँ के पास माँ से कहा माँ पिता का नाम क्या है बोलते बेटा मैं तो वैश्या हूँ मुझे नहीं मालूम तेरे पिता का नाम क्या है तब बच्चा आया उसने गुरु से कहा गुरुदेव मेरी माँ ने कहा है कि वो वैश्या है उसको मालूम नहीं कि मेरा पिता कौन है तो उसने कहा बेटा तुझे जानने की जरूरत नहीं है तू ब्राह्मण है क्योंकि तू सत्य बोल रहा है तुझे जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि तू ब्राह्मण है उसका मतलब गुरु ने शिष्य को देखा और शिष्य ने गुरु को देखा यह देखना आजकल तो प्रभु जी पूछो ही मत यहां साफ कहा गया जिज्ञास उत्तम जब उत्तम चीज की वस्तु की इच्छा हो तब गुरु के पास जाओ जो तो टाइम मत वेस्ट करो अपना भी और उसका भी आगे क्या कहते हैं अतएव जो व्यक्ति गंभीरतापूर्वक असली सुख की इच्छा रखता है उसे प्रमाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए प्रमाणिक गुरु की योग्यता यह होती है कि वे विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्ष से अवगत हो चुका होता है और इन निष्कर्षों के विषय में अन्य को आश्वस्त करने में सक्षम होता है क्या करने का सक्षम होता है आश्वस्त करने में सक्षम होता है ऐसा महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक बातों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर ली है उन्हें प्रमाणिक गुरु मानना चाहिए यह भागवत कह रही है तो प्रभु जी अब एक करना गड़बड़ हमारी क्या है गुरु गुरु जी अपने आप को गुरु बना के गुरु के चक्कर में पड़ी है ज्यादातर लोग मिलते हैं क्या बोलते हैं मैं जी गुरु बना लिया तू शिष्य बना के नहीं कितने लोग मिलते हैं बोलते हुए कि मैं शिष्य हूं जी नहीं नहीं मैंने गुरु बना लिया वाह कमाल है तू गुरु बनाया करता है शिष्य नहीं बने कभी भी अरे गुरु तो बना बनाया गुरु है तू शिष्य बना के नहीं गुरु तो बना बनाया गुरु है तू शिष्य बना के नहीं गुरु के बनाने से तेरे को क्या होता भगवान कृष्ण तो भगवान थे भगवान हैं और भगवान रहेंगे अब तू भक्त बना के नहीं जी मैं तो भगवान को बना लिया अच्छा बेटा तू ही भगवान को बना रहा है ऐसे गुरुओं को बना रहा है तू कमाल है तू शिष्य बना के नहीं बना क्या ढोंग करते हैं प्रभु जी कलयुग है तो परंतु कई बार लोग मिलेंगे मुझे बोलते हुए जो अपने आप को भौतिक ज्ञान में अक्लमंद मानते हैं उजातर मिलते हैं देखो जी हम तो अपने ही दिमाग से निष्कर्ष अपने ही परिणाम निकालते हैं निष्कर्ष निकालते हैं हम अपने आप विश्लेषण करके शास्त्र भगवदगीता पढ़ लेंगे स्वयं और इससे निष्कर्ष हम खुद निकाल लेंगे अच्छा कमाल हो गया भाई गीता में तो भगवान कहते हैं तद विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्ना सेवया उपदक्षि ज्ञानम ज्ञानीन तत्व जिस ज्ञानी तत्त्व के दर्शन कर रखे हो ऐसे भक्त के पास जा शरण में जा सेवा कर उससे प्रश्न कर सेवा का मतलब टांग दबाना नहीं होता सिर्फ सेवा का मतलब उसकी आज्ञा का पालन प्लीज ये ध्यान रखिएगा प्रभु जी हम लोग पैसे लेके पहुंच जाएंगे देने के लिए अरे पैसे का गुरु को क्या करना है सेवा का मतलब होता है कि उनसे हमने प्रश्न किया हमें हमें आज्ञा मिली वो आज्ञा का हम पालन करें और आज्ञा क्या देगा गुरु क्या कर हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे तो ये प्रभु जी कई बार लोग कहते हैं अरे भाई हम स्वयं जान जाएंगे सही क्या है और गलत क्या है संकोच करते हैं आध्यात्मिक थॉरिटी को मानने में संकोच करते हैं। परंतु ध्यान रखिएगा श्रद्धा आप लगाते हो प्रभु जी हर डॉक्टर के पास जाते हो एमबीबीएस डिग्री चेक करते हो उसकी हैं जी? डॉक्टर के पास जाते हो एमबीबीएस डिग्री चेक करते हो प्रभु जी उसकी नहीं करते दूसरा बस में बैठते हो पहले ड्राइवर के पास जाते हो लाइसेंस दिखा करते हो प्रभु जी नहीं गवर्नमेंट पर आपको यकीन है कि उसने चेक कर लिया होगा जो हवाई जहाज में ट्रेवल करते हैं जाके देखते हो पायलट जी राह खोल जी रहा देखू तुमने पीतो नहीं रखी करते हो चेक नहीं करते हैं? किताब पढ़ने जा रहा है स्टूडेंट टीचर कह रहा है शुरू के अंदर के बेटा अ ऐसे होता है मैं तो नहीं मानता अ तो ऐसे होता है जीवन श्रद्धा से शुरू होता है ज्ञान श्रद्धा से शुरू होती है आपका जीवन भी श्रद्धा से शुरू हुआ है अगर शास्त्र कहते हैं अगर माता ने नहीं बताया होता पिता कौन है जीवन भर ढूंढता रहता पिता नहीं मिलते है। समझे आप अगर माँ ने नहीं बताया होता तो श्रद्धा तो वहां से शुरू हो जाती है प्रभु जी तो श्रद्धा तो थोड़ी रखनी पड़ेगी न्यूज पेपरों में श्रद्धा रखते हो है ना प्रभु जी तो परंतु ये जरूर कहा गया है देखना पड़ेगा चेक तो करना पड़ेगा प्रभुपा जी ने कहा सोना खरीदने जाते हो तो सोने के बारे कुछ तो पता होना चाहिए भाव पता होना चाहिए भाव तो पता होना चाहिए ना प्रभु जी आपको बता दे कोई सोना कैसा होता है प्रभु जी पीतल जैसा होता है ना प्रभु जी चमकता है ठोस है, आवाज करता है। आप मार्केट में गए किसी ने कहा कि भैया आज सोने का दाम पंद्रह हजार रुपए तोला है और आप जब जाते हो दुकान पे एक पे जैसे पीतल की बाल्टी लटकी है सोना नहीं बेटा कितने रुपए है ये उससे पूछा आपने उसने कहा क्या प्रभु जी हजार रुपए किलो बड़ा सस्ता है यार खरीद लो यही आज हो रहा है शास्त्र कहते हैं गुरु को शिष्य को चेक करे बजाकर और शिष्य गुरु को बजाकर चेक करे गुरु देखता है बेवकूफ़ शिष्य मिल गया लूट लो शिष्य सोचता है गुरु बना लिया बेवकूफ़ बना दिया इसका मैं शिष्य बनने लायक था नहीं और इसका मैं इसको मैंने गुरु बना लिया शास्त्र कहते हैं गुरु और शिष्य दोनों न रख जाएंगे बोलता चैलेंज के साथ बोलता हूँ जो बोलता हूँ प्रभु जी फालतू बात नहीं करता मैं आपको बता रहा हूँ मैंने 48 ट्रांसलेशन पढ़ी है भगवत गीता की मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि टॉप पे थे उस टाइम जिसको मैंने सुना नहीं हो ये जानने के लिए पहले की है मेरे पिताजी हैरान हो जाते थे, थे कई बार बोलते हैं क्योंकि पिताजी की भी आती फौज में थे जीप उठाई चल ड्राइवर किसी भी साधु संत के पास पहुंच गए और वो कहते थे उनसे मैं प्रश्न करना शुरू कर देता था सिंपल प्रश्न बता रहा प्रभु जी आपको करता था वो कहते थे जॉ बेटॉक कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तो मैं सीधा कहता झूठ क्यों बोल रहे हो बेटा झूठ बोल रहे हैं मैंने कहा तो झूठ सफेद झूठ बोल रहे हो मैंने आप ऐसा करते ही नहीं अरे नहीं पूरा जीवन ऐसा है, मैंने ठीक है एक प्रश्न का उत्तर दो बता बोल था कहा फंसने जा रहा है सीधा पूछता था प्रभु जी प्याज लगती है बोले, हाँ बेटा लगती है मैंने क्या करते हो बोले पानी पीता हूं तो मैंने कहा फल की इच्छा करी तो पानी क्यों पिया प्यास बुझाने के लिए तो प्यास बुझाना तो आपको फल हो गया तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो बेटा जो क्या जाओ कर लो आप समझ नहीं दें मैंने कहा पहले समझाओ तो टीचर का, का काम तो पहला काम क्या है ये शिष्य और गुरु का बात हो रही है भक्ति हम गुरु की नहीं करते भक्ति हम भगवान की करते हैं एक कॉलेज के अंदर आप ग्रेजुएट बनने जाते हैं स्टूडेंट बनने नहीं जाते ध्यान रखिएगा आप कॉलेज में विद्यार्थी बनने नहीं जा रहे आप ग्रेजुएट बनने जा रहे हैं जो स्कूल या जो कॉलेज सिर्फ विद्यार्थी बनाना चाहता है प्रभु जी वो कभी आपको ग्रेजुएट नहीं बनाएगा क्योंकि धंधा खत्म हो जाएगा उसका कि ये दस साल फेल होता रहे स्टूडेंट रहे इसी तरीके से ध्यान रखिएगा गुरु गोविंद दोनों कड़े खाके लागू क्या आगे गोविंद यो अपने को गोविंद बताए जूता मानो दो बदमाश कहेगा अपने आप को भगवान बताता है हमारे पुराणों में हर जगह यही है कि जो अपने आप को भगवान बताता है वो असुर है रिना कश्यप ने अपने आप को भगवान बताया रावण ने अपने आप को भगवान बताया भगवान के विरोधी हैं जो गुरु कहे अपने आप को कि मैं भगवान हूं या भगवान बन सकता हूं अरे भगवान बने आते हैं क्या रामचंद्र जी जब आए तब भगवान थे जब जवान हुए तब भी भगवान थे बूढ़े तो वो कभी हुए ही नहीं क्योंकि उनकी दाढ़ी मूछ तो कभी अफेद बाल वाली आई दी आज तक देखी भी नहीं आजकल के तटपुंजी है भगवान बने हुए भगवान बनाया जाता है अरे गुरु का हमने बार बार सुना ये, आप बार बार इस चीज को जानते हो गुरु गोविंद दोनों कड़े क्या क्यों लागू पाए अरे गुरु के इसलिए पाए लग रहे हैं पहले क्योंकि उसने गोविंद को बताया है ये गुरु का कार्य है पता नहीं आप लोगों का दिमाग उस टाइम कहा चला जाता है गोविंद को भूल जाते हैं क्या फायदा है सुनने से क्या फायदा है सत्संग करने से यह अधर्म है ये ध्यान रखिएगा गुरु के पास जाना अनिवार्य है हमें शिष्य बनना अनिवार्य है क्योंकि ज्ञान लेने के लिए शिष्य तो बनना पड़ेगा प्रभु जी गुरु बनाना अनिवार्य नहीं है शिष्य बनना अनिवार्य है ध्यान रखिएगा इस बात को बिल्कुल साफ रखिएगा और हमारी गड़बड़ क्या होती है प्रभु जी हम जीवन में भी गड़बड़ क्या करते हैं कि जब अगर मैं आपसे आप कहूं कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव पार्टिकल को अगर डाला जाए तो इस इफेक्ट को क्या कहते हो तो आप कहोगे यार पढ़ा नहीं आज मैं किसी नॉन नौ, मेडिकल आदमी से पूछूं कि मेड्यूला ऑबलंगेटा क्या होता है तो बोलेगा पढ़ा नहीं परंतु तो जब भगवान की बात करना शुरू करता हूं तो क्या करता शुरू हो जाता है कहां पढ़ा था कहां सीखा कौन से कॉलेज में गया कौन से स्कूल में गया कहां से सीखा तूने क्यों बोला इस चीजों में पढ़ो जी बाहर के लोग अच्छे हैं हमारे साथ अपने जीवन में हुआ इटली के अंदर थे मैं और मेरी पत्नी हम लोग मारा जपते हुए वहां कैनाल थी तो उसके साथ चल रहे थे तो वहां एक व्यक्ति कुछ बेच रहा था तो इसने उससे पूछा कुछ के ये क्या है ये क्या है तो बता रहा तो उसने हाथ में माला देखी तो उसने बोला ये क्या है तो इसने कहा कि ये क्या है हम भगवान का नाम जपते हैं जैसे कि तुम क्रिश्चियन के अंदर रोजरी जपते हो और मुसलमान तस्वीर जपते हैं इसी तरीके से हम माला पे नाम जपते हैं देखिए कोई फर्क नहीं है प्रभु जी ध्यान रखिएगा तो हम भी माला पे जपते हैं यस तो उसने, तो उसने पूछा कि कहा से हो तो मैं में ट्रांसलेट कर रहा हूं कहां से हो तो इंडिया से हो इंडिया में गॉड के बारे में वो जानते हैं तो इसने प्रश्न किया तुम्हारा धर्म क्या है तो बताओ क्या जवाब दिया उसने नास्तिक था रिलीजन पूछा था रिलीजन का मतलब एक्चुअली ट्रांसलेशन होता है फेथ फेथ का मतलब श्रद्धा मेरी श्रद्धा है कि भगवान नहीं है क्योंकि जूते खा रहा है ना ये रिलाइज नहीं कर रहा कि अपने कर्मों के कारण जूते खा रहा है वो सोचता है भगवान जूते मार रहे हैं जब ही लोगों का दिवालिया निकल जाए भगवान कर रहे हैं और जब कुछ अच्छा मिल जाए तो मैं कर रहा हूं मैंने कहा भगवान का काम और कुछ नहीं तुम्हारा दिवालियाँ निकालना ही बैठा है उनका कि यार इसका दिवालिया निकालना है इसका दिवालिया निकलना है अरे अपने कर्मों के अनुसार हो रहा है तो इसलिए कृपा करके ध्यान रखिएगा कि ये कोई हम लोग बहुत बड़ी हिंदुस्तान में गलती है जो कि बाहर में नहीं है प्रभु जी वहाँ सत्रह अट्ठारह साल का भी अगर बच्चा प्रीस्ट बन जाता है जिसने सीख लिया होता है ज्ञान अगर वो पुलपेट पे खड़ा होगा उनकी जो जहाँ बात करते हैं उनको जगह जहाँ से वो बोलते हैं वहाँ अगर खड़ा होकर बोल रहा होगा ना तो प्रभु जी एक बुजुर्ग व्यक्ति भी क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है इस बच्चे ने पढ़ा है आठ साल दस साल पढ़ के आके अट्ठारह बीस साल का है तो उसको ध्यान से सुनता है और हिंदुस्तान में अगर कोई बच्चा अध्यात्म के बारे में बात करेगा तो नवे क्या सिखा रहा है ऐसी बात सफेद हो और क्या ऐसे ही हुए हैं आज आपका बच्चा अगर डॉक्टर है प्रभु जी हार्ट स्पेशलिस्ट है और आपको हार्ट अटैक हो जाता है आपका बच्चा कहता है ये करो तो आप उसको थोड़ी कहते हो चल चल मेरे बाल सफेद हो गया मैं जानता हूं ज्यादा आप कहते हो तो बेटा बचा किसी तरीके से क्योंकि उसका ज्ञान ज्यादा है ये मत करिए मानिए इस बात को कि मैं नहीं जानता इसके बारे में मैंने कहीं नहीं सीखा पढ़ा नहीं सीखा पढ़ने से कुछ नहीं होता आज मैं मैगजीनों के अंदर आइटम बम के बारे में पता नहीं कितना पढ़ चुका हूं परंतु मैं एक एटम बम नहीं बना सकता बनाने की कोशिश भी करूंगा तो अपने को भी मारूंगा दूसरों को भी मारूंगा इसीलिए कृपा करके अध्यात्म को इतना लूज मत ली करिए कर यहां भगवान की चर्चा हो रही है यहां कोई आपके जीवन का क्या आपका सबसे बड़ा लाभ है वो हो रहा है आपको हानि से दूर किया जा रहा है कृपा करके इस पे बोल दीजिए स्पष्ट नहीं भाई इसके बारे में पढ़ा नहीं है मत करिए मैं आप सब से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि भारत के ये कलयुग अधर्म का युग है यहां हर व्यक्ति आध्यात्म का गुरु बन जाता है पता नहीं कहां से चार पिताएं पढ़ी नहीं और समझता है कि मैं जान गया 700 श्लोक रट लिए सोचा कि मैं अब तो बहुत बड़ा ज्ञाता हो गया अरे कहा लिखा है कि संस्कृत जाने बगैर तुम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते अरे भाषा है वो आज अंग्रेजी जानने का मतलब थोड़ी हो गया मुझे फिजिक्स आ गई आ गई प्रभु जी जोशी प्रभु आज आती है क्या नहीं आती संस्कृत जानने का मतलब नहीं है कि आप गीता जान गए भगवान ने कहीं नहीं लिखा गीता के अंदर भगवान ने कहा भक्त जानती भक्ति मुझे जान सकता है और कैसे जानेगा गुरु की शरण में जा सीख। डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग सबसे गंदी होती है प्रभु जी परंतु तो जीवन बचाता कौन है बोलो जी हैंडराइटिंग खराब है उसके बाद नहीं जाऊंगा मर जा अब जो लिख रहा है और जो बता रहा है उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है तो इसलिए आप चिंता मत करिएगा कि मुझे संस्कृत नहीं आती इसलिए मैं सीख नहीं सकता प्रभुपा जी की भगवत गीता मैं अनाउंसमेंट कर देता हूं अभी हमारे एक भक्तगण है उनके उन्होंने डोनेशन दे रखी है उन्होंने कहा कि प्रभु जी जो भी भगवत गीता लेना जाए ही वैसे इसकी कीमत सौ रुपए है पचास रुपये में आप ले सकते हैं मैं आपको फोर्टी ट्रांसलेशन पढ़ चुका हूँ प्रभु जी इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ इस, इसको पढ़ने के बाद ही मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिला था और मैं आज डंके की चोट पर कहता हूँ कोई प्रश्न कर दो मैं उत्तर दे सकता हूँ परंतु अगर आपने भगवदगीता क्योंकि आज भक्त के द्वारा लिखित भगवदगीता मार्केट में एक ही है बाकी ज्ञानियों की है योगियों की है ध्यानियों की है परंतु भक्त के द्वारा इजीली अवेलेबल सिर्फ एक भगवदगीता है यह भी मैं चैलेंज कर रहा हूं जिसमें सिर्फ कृष्ण भक्ति के बारे में ही चर्चा करी गई है क्योंकि गीता के अंदर आपको मैं बाकी पांच दिन के अंदर भी सिद्ध कर दूंगा कि क्यों कृष्ण भक्ति जो मैं कृष्ण कह रहा हूं ध्यान रखिएगा इसमें रामचंद्र जी विष्णु अवतार सारे आ गए इसमें इनमें कोई भेद नहीं है हाँ ये मैं सिर्फ कृष्ण भगवान कह रहा हूँ तो उसके उसमें मैं समझ लेगा कृष्ण के बारे में विष्णु को मैंने नहीं बताया रामचंद्र जी को नहीं बताया नहीं ये भी बता दूंगा आपको कृष्ण जब मैं बोल रहा हूँ तो इनमें सब इंक्लूडेड हैं ये भी मैं चर्चा करूंगा भगवान देवी देवता और अवतार ये तीनों में भेद है या नहीं है अगर है तो क्या है यह भी गीता के अनुसार मैं चर्चा करूँगा आपसे तो इसीलिए मैं आपसे इस चीज़ के लिए अनुरोध कर रहा हूँ टीचर हर चीज़ के लिए चाहिए परंतु अनुमोदित होना चाहिए गीता के चौथा अध्याय दूसरा श्लोक बता रहा हूं जो कि इसको लेके जाएंगे वो पढ़ सकते हैं इसको चौथा अध्याय का दूसरा वाला श्लोक है उसमें कहा है भगवान ने एवं परंपरा प्राप्तिम यार ध्यान सुनिएगा इम राजो विदु सकाले न मत योग नष्ट परंतपा ये जो योग का ज्ञान था ये नष्ट हो गया क्यों क्योंकि यह परंपरा जो थी यह टूट गई तो भगवान कह रहे हैं ये ज्ञान किससे लेना चाहिए परंपरा से अब आप सिंपल ही समझ लीजिए एक चीज गुरु बनने से पहले व्यक्ति को क्या होना चाहिए शिष्य राइट गुरु बनने से पहले व्यक्ति को क्या होना चाहिए शिष्य तो उसका मतलब पहले वो गुरु है कि पहले शिष्य है पहले वो शिष्य है उदाहरण समझिए यहां थोड़ा भगवान के बारे में समझ में आएगा आपको मैं आप पहले पिता हो पति हो या पुत्र हो आप पहले पुत्र हो उसके बाद पिता बने ऐसे हमारे पिता भी पहले पुत्र है उनके पिता भी पहले पुत्र हैं। ऐसे करते करते जब आप उस व्यक्ति पे पहुंच जाओ जो किसी का पुत्र नहीं है वो भगवान है इसी तरीके से शिष्य पहले गुरु नहीं पहले शिष्य है उनका गुरु भी पहले शिष्य है ऐसे करते करते उस व्यक्ति पे पहुंच जाओ जिसका जो कि किसी का शिष्य है, नहीं है वो ही गुरु है वो असली गुरु है उनसे ही सारी परंपरा आती है ये परंपरा का मतलब है कि उनका शिष्य उनका उनका शिष्य उनका उनका शिष्य ऐसे करते हुए इसी तरीके से वो गुरु को श्रेष्ठ मानना प्रभु जी जो अपने गुरु की बात ज्यादा करता है जो गुरु को लेकर और गुरु को छोड़ दे वो मूर्ख है आप ज्यादातर देखोगे लोग आज हम अपनी वाणी के अंदर बार बार प्रभुपाद जी का नाम ले देते हैं क्योंकि हमने लिया उनसे है इस पर डिटेल में कल बात करेंगे परंतु ये बोलते हुए बड़ा आसान चीज लक्ष्मी विष्णु के लिए स्त्री कृष्ण के लिए और यश गुरु के लिए तीनों चीजों से बच गए यही तीन चीजें फंसाती हैं लक्ष्मी किसके लिए विष्णु के लिए, लिए स्त्री कृष्ण के लिए और यश गुरु के लिए और आज आपको गुरु अपने गुरु की मेरे ख्याल से आपको पता भी नहीं होगा उनका गुरु कौन है लोगों ने अपने गुरु बना रखे हैं परंतु उनको उन्हें ये नहीं पता उनका गुरु कौन है क्योंकि उनके गुरु गुरु से अपने गुरु का मुख से कभी बात निकलती नहीं है नाम निकलता ही नहीं है वो तो गुरु को छुपा के रखते हैं कोने में कि अगर हम गुरु की बात करेंगे तो लोग हमें छोटा समझेंगे इसलिए समझेंगे कि ये अपने आप नहीं दे रहा इसलिए तो कहीं से लेके आया है और श्रेष्ठा क्या है जब लेके आए हो तो श्रेष्ठ हो अगर अपना बोल रहे हो तो चुप हो जाओ अगर कोई व्यक्ति कहे मेरे ख्याल से तो इमीजिएटली उसको बोलो चलो हर अपना ख्याल मत दे हमें तो गीता का ख्याल चाहिए और गीता का ख्याल किससे प्राप्त होगा जब आपका प्रमाणिक होगा दूसरे दूसरा अध्याय का दूसरा श्लोक एवं परंपरा प्राप्तिम ये जो भगवान कृष्ण से आता है इसी को क्या कहते हैं परंपरा कहते हैं और परंपरा को जानना जरूरी क्यों है एक लाइन में समझा देता हूं मैं एक, एक लाइन बोल रहा हूं उसे रोको मत जाने दो इसके दो विपरीत अर्थ हैं उसे रोको मत जाने जो उसे रोको मत जाने दो ओ तेरे की एक जगह बोल रहे हैं जाने दो और एक जगह बोल रहे हैं मत जाने जो उसे रोको मत जाने दो उसे रोको मत जाने दो बिल्कुल विपरीत अर्थ यह कौन बताएगा जो उस जगह मौजूद होगा तो भगवान किस भाव से क्या बोल रहे थे ये कौन बता सकता है जो उनसे सुन रहा होगा वो ही बता सकता है वो ही उस भाव को आगे दे सकता है हमें शब्दार्थ नहीं चाहिए हमें भावार्थ चाहिए क्योंकि शब्दार्थ तो डेंजरस होते हैं क्योंकि आज एक व्यक्ति आपको गाली देता है तो आप उसको चाटा मारते हो और दूसरा व्यक्ति आपको गाली देता है तो आपके गले लगा लेते हो तीसरा व्यक्ति देख रहा है बोलते तो कमाल का आदमी है तू एक ने तू गाली दी तू चाटा मार दिया दूसरे ने वही गाली दी तो उसको गले लगा लिया बोला एक मेरा दुश्मन था एक मेरा दोस्त है फरक शब्दार्थ का नहीं है किसका है प्रभु जी भावार्थ का है तो गुरु भावार्थ जो परंपरा से आएगा वही सकता है शब्दार्थ से हमें कोई मतलब ही नहीं है श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुबराम की जय श्री गौर निताई की जय श्री लक्ष प्रभुपाद की जय